परम पूजनीय स्वामी जी भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं और वो विषय है अंतरराष्ट्रीय संधियों के मकड़जाल में फंसा हुआ भारत भारत को पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा अगर अपमान सहन करना पड़ा है जिल्लत झेलनी पड़ी है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है सांस्कृतिक सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा है तो सबसे ज्यादा इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण ही है एक बार तो इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकर जाल में फंसकर हम अपनी पूरी आजादी गंवा चुके हैं अपनी स्वाधीनता हम खो चुके हैं अपना स्वराज्य अपना तंत्र सब कुछ लुटा चुके हैं अगर इतिहास में बात करूं तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत ने जो की थी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी जिसके दस्तावेज उपलब्ध हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं देख सकते हैं समझ सकते हैं वैसे तो कहा यह जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी भारत देश ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ संधियां की हैं जैसे एक बार हमारे देश में एक विदेशी आया था जिसका नाम था सिकंदर और भारत में उसका युद्ध हुआ था एक चक्रवर्ती सम्राट था पुरु जिसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया पोरस उसके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था और आप सभी जानते हैं कि सिकंदर की उसमें पराजय हुई थी और भारत उसमें विजयी हुआ था और सिकंदर को पराजित होकर भारत से लौटना पड़ा था उस समय सिकंदर ने एक संधि की थी भारत के चक्रवर्ती सम्राट पुरु के साथ और संधि क्या थी संधि यह थी कि दूसरी बार कभी भी सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए नहीं आएगा इसके बदले में चक्रवर्ती सम्राट पुरु ने सिकंदर को माफ कर दिया था वरना स्थिति यह थी कि चक्रवर्ती सम्राट पुरु चाहता तो सिकंदर की गर्दन काट सकता था क्योंकि सिकंदर पराजित होकर उसके चरणों में बैठा हुआ था सिकंदर की पूरी सेना पराजित हुई थी सिकंदर का अहंकार पराजित हुआ था भारत में आने के पहले सिकंदर के बारे में यह कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी देश उसको हरा नहीं पाया था सिकंदर जिस देश में भी गया वहां उसको विजय मिली थी पहला देश भारत था जहां पर आकर सिकंदर पराजित हुआ था और सिकंदर ने इस पराजय को जब स्वीकार किया तो महाराजा पुरुष से उसने एक विनती की थी कि मेरी जान बख्श दी जाए मुझे जिंदा छोड़ दिया जाए क्षमा कर दिया जाए माफ कर दिया जाए बदले में सिकंदर ने वायदा किया था कि वो भारत में दोबारा कभी नहीं आएगा इस तरफ का मुंह कभी नहीं उठाएगा भारत देश की स्वतंत्रता को भारत देश की सार्वभौमत्व को भारत देश की संप्रभुता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये एक संधि हुई थी सिकंदर और पुरु के बीच में और उस संधि के बाद सिकंदर यहाँ से वापस गया था लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी सम्राट पुरु ने तो नहीं मारा लेकिन भगवान ने उसको मार डाला था वो वापस यहां से जिंदा नहीं गया था उसकी लाश वापस गई थी ये इतिहास में हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन बस दुर्भाग्य इस बात का है कि इस संधि के कागज पत्र देखने को नहीं मिलते प्रमाण देखने को नहीं मिलते पूर्व इतिहास में बहुत सारी ऐसी संधियां हैं जिनके प्रमाण देखने को नहीं मिलते ऐसे ही एक और विदेशी हमला हमारे देश पर हुआ था का और एक विदेशी हमला हुआ था शकों का इन दोनों विदेशी हमलों में भी भारत जीता था शकों की पराजय हुई थी की पराजय हुई थी और उस पराजय के बाद शक और हुणों ने भी भारत के राजाओं से संधिया की थी और उस संधियों में यही था कि वो दोबारा भारत पर हमला नहीं करेंगे दोबारा भारत में नहीं आएंगे और उस तरह से वो भी वापस गए थे यहाँ से तो पूर्व इतिहास में हम अगर देखें तो ऐसी कई संधिया हुई हैं, जब विदेशी आए भारत पर हमला किया वो हारे पराजित हुए और उनकी जान छोड़ दी जाए उनको क्षमा कर दिया जाए इस आधार पर उन्होंने भारत के राजाओं से संधिया की और वो संधियां इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन संधियों के बारे में अगर हम और आप ये देखने की कोशिश करें कि किन शब्दों में वो संधियां की गई थी किस आधार पर लिखा गया था वो प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहली संधि जो भारत में विदेशों से हुई या विदेशियों से हुई जिसके प्रमाण उपलब्ध हैं जिसको आप भी देख सकते हैं मैं भी देख सकता हूं जिसके प्रमाण अभी बहुत ज्यादा पुराने नहीं है वो संधि लगभग 400 वर्ष पहले की संधि थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के सम्राट जहांगीर ने संधि की थी और ये संधि 1615 सो में हुई थी और इस संधि का मूल बिंदु ये था कि चक्रवर्ती सम्राट जो जहांगीर है जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी इस देश में हजारों लाखों गांवों तक जिसकी मिलकियत थी इस देश में वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर रहा है इस बात के लिए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए और उस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार करने के लिए कुछ स्थान की जरूरत है तो वे स्थान उसको दे दिया जाए और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की सुरक्षा के लिए कुछ सेना रखने की जरूरत है तो उनको सेना रखने की अनुमति दे दी जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ गोदाम बनाने की अनुमति दे दी जाए ये चार बिंदुओं पर संधि हुई थी संधि करने वाले भारत की तरफ से जो व्यक्ति थे वो जहांगीर और संधि करने वाला अंग्रेज जो भारत में आया था उसका नाम था टॉमस रो अंग्रेज उसको थॉमस रो भी कहते हैं थॉमस रोबी कहते हैं दोनों उच्चारण उसके नाम के हैं तो थॉमस रो पहला अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आकर संधि करके गया वो लिखित संधि हुई उस संधि के प्रमाण उपलब्ध हैं दस्तावेज उपलब्ध हैं भारत में भी वो दस्तावेज हैं यहाँ दिल्ली में अभिलेखागार करके एक बड़ी संस्था है जिसको अंग्रेजी में हम सब आर्काइव्स कहते हैं नेशनल आर्काइव के पुराने जो दस्तावेजों का सेक्शन है वहां पर यह रखा हुआ है दस्तावेज और अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है अंग्रेजों की जो संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स उनकी लाइब्रेरी में भी यह दस्तावेज रखा हुआ है और अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको वो ब्रिटिश लाइब्रेरी कहते हैं लंदन में जिनका मुख्य कार्यालय है वहां पर भी इसका दस्तावेज रखा हुआ है तीन जगह इस संधि का दस्तावेज रखा हुआ है तो यह पहली लिखित संधि हुई भारत की विदेशियों के साथ जो तो आज भी प्रमाण के रूप में उपलब्ध है इस संधि से ही हम फंस गए विदेशियों के मकर जाल में संधि में जहांगीर ने सूरत नाम का एक छोटा सा इलाका जो अभी तो बहुत बड़ा जिला है एक जमाने का वो छोटा सा ही क्षेत्र था लेकिन बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था बहुत पैसे वाला एक क्षेत्र माना जाता था बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र था उस सूरत के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था व्यापार करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां अपनी एक दुकान खोल ली थी एक गोदाम बना लिया था कुछ सेना रखने के लिए एक छोटा सा किला बना लिया था जो किला ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में बनाया वो अभी भी मौजूद है वो सुरक्षित है आप में से कभी भी किसी भाई बहन को सूरत जाने का मौका मिले तो आप उसे देख सकते हैं वो अभी भी खड़ा हुआ है वैसे का वैसे वो संधि के आधार पर बनाया गया था भारत की भूमि पर विदेशियों का पहला किला भारत की भूमि पर विदेशियों की पहली फैक्ट्री भारत की भूमि पर विदेशियों का पहला गोदाम और भारत की भूमि पर विदेशी सैनिकों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था पहली बार इस 1615 की संधि में ही हुई थी जिसमें जहांगीर ने अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके बाद तो ऐसा हो गया इस देश में कि जहांगीर के बाद के जितने भी राजा हुए उन सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ न कुछ संधि की किसी ने एक राज्य दिया किसी ने दो राज्य दिए किसी ने तीन दिए किसी ने पांच दिए किसी ने दस दिए बहुत सारे राजा इस देश में अंग्रेजों के साथ संधि करते ही चले गए और धीरे धीरे उस मकर जाल में फंसते ही चले गए अगर कुल मिलाकर आप मुझे पूछेंगे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली संधि तो जहांगीर से की थी कुल मिलाकर कितनी संधियां की तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सोलह से लेकर और अठारह के पहले स्वाधीनता संग्राम तक पांच सौ संधियां की थी और ये पांच सौ संधियां भारत के अलग अलग राजाओं के साथ हुई थी कुछ संधियां राजस्थान के राजाओं के साथ कुछ संधियां गुजरात के राजाओं के साथ कुछ संधियां मध्य भारत के राजाओं के साथ मराठाओं के साथ कुछ संधियां दक्षिण भारत के राजाओं के साथ अलग अलग भारत में जो क्षेत्र होते थे वहां के राजाओं के साथ ये कुल मिलाकर पांच सौ अंग्रेजों ने की थी इस संधियों में क्या कहा जाता था आप इन संधियों के दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपको एक बात लगेगी जो मजाक है सबसे क्रूर मजाक है वो ये कि संधियों का जो शीर्षक होता था वो लिखा जाता था दोस्ती के लिए संधि मित्रता के लिए संधि अंग्रेजी में उसको कहा जाता था ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप मित्रता की संधि दोस्ती की संधि ऐसे करके उसका शीर्षक होता था और उसमें अंदर जो लिखा जाता था वो बिल्कुल शत्रुता की बातें होती थी शीर्षक होता है मित्रता की संधि और अंदर क्या लिखा जाता है एक उदाहरण से बताता हूं अंग्रेजों ने भारत के एक राजा के साथ संधि की जिनका नाम था श्री गंगाधर राव यह श्री गंगाधर राव झांसी के राजा हुआ करते थे झांसी उस जमाने में एक राज्य हुआ करता था इस समय झांसी भारत का एक जिला है लेकिन अंग्रेजों के समय में ये एक राज्य के बराबर का होता था आप अगर ये कल्पना करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि भारत में आज जितने भी जिले आपको लगते हैं दिखाई देते हैं जिनको आप जानते समझते हैं ये लगभग सब राज्य के मुकाबले के हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में तो झांसी एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा थे गंगाधर राव उन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती की एक संधि की या अंग्रेजों ने उनसे दोस्ती की एक संधि की उस संधि में कहा गया कि गंगाधर राव और अंग्रेज आपस में दोस्त रहेंगे गंगाधर राव का राज्य और अंग्रेजों की आपस में मित्रता रहेगी और ये मित्रता जितने दिन चलेगी उतने दिन चलेगी ऐसी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई अंत में लिखा गया कि अगर श्री गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं होगी तो उनका पूरा राज्य अंग्रेज द्वारा ले लिया जाएगा एक वाक्य उसमें यह लिख दिया गया अगर आप वो संधि पत्र पढ़ेंगे जो झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ अंग्रेजों ने लिखा तो संधि पत्र में नब्बे ऐसी पंचानवे प्रतिशत की जो भाषा है वो दोस्ती और मित्रता वाली है अंग्रेजों के द्वारा गंगाधर राव का गुणगान किया जा रहा है और गंगाधर राव के द्वारा अंग्रेजों का गुणगान किया जा रहा है अंत में एक छोटा सा वाक्य उस संधि पत्र में डाल दिया गया अंग्रेजी में कि श्री गंगाधर राव की अपनी कोई संतान अगर नहीं होगी तो उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा और संयोग कुछ ऐसा ही हुआ कि गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं हुई गंगाधर राव की धर्मपत्नी का नाम ही था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक फैसला कर लिया कि हम किसी को दत्तक पुत्र ले लेंगे और उन्होंने एक पुत्र को दत्तक ले लिया गोद ले लिया भारत में ऐसी परंपरा हजारों वर्ष से रही है अगर किसी परिवार में पुत्र या पुत्री ना हो तो हम किसी को गोद ले लेते हैं गोद ले लेने की परंपरा हमारे देश में हजारों साल पुरानी है अंग्रेजों को यह परंपरा समझ में नहीं आती थी क्योंकि अंग्रेजों के देश में इस तरह से गोद लेने का कोई विधान नहीं था तो अंग्रेजों ने इसको माना नहीं कि गंगाधर राव और उनकी धर्मपत्नी किसी को गोद ले रहे हैं और वो दत्तक पुत्र उनके राज्य का उत्तराधिकारी होगा अंग्रेजों ने इसको माना नहीं अंग्रेजों का कहना था कि उनके देश में ऐसा कुछ नहीं होता तो भारत में कैसे हो सकता है और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ और अंग्रेजों ने जबरदस्ती झांसी राज्य को अंग्रेजों के राज्य में मिला लेने की घोषणा की तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ऐलान किया मेरी झांसी नहीं दूंगी उनका यह ऐलान था ये एक ऐसा वाक्य था जो उस जमाने में भारतवासियों के खून में गर्मी पैदा करता था मेरी झांसी नहीं दूंगी श्रीमती लक्ष्मीबाई को यह तब कहना पड़ा जब अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि झांसी का राज्य जबरदस्ती अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा क्योंकि संधि में ऐसा लिखा हुआ है तो इसी संधि के आधार पर झांसी का राज्य अंग्रेजों के पास गया था इसी तरह सतारा का राज्य अंग्रेजों ने छीना था ऐसी ही एक संधि की थी उन्होंने सतारा के महाराजा के साथ इसी तरह नागपुर का राज्य अंग्रेजों ने छीना था इसी तरह पंजाब का राज्य अंग्रेजों ने छीना था इसी तरह भारत के 565 सौ राज्य अंग्रेजों ने छीने थे संधियां कर करके संधियों में शुरू में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी और अंत में एक दो वाक्य ऐसा डाल दिया जाता था कि इस राजा की संतान न होने पर यह राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा या इस राजा की मृत्यु होने के बाद यह पूरा राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा झांसी जैसे अंग्रेजों ने छीना वैसे ही पंजाब राज्य छीना था पंजाब राज्य में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई थी और उस संधि में यह लिखा गया था कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित रहेंगे पंजाब राज्य का शासन उनके हाथ में रहेगा लेकिन जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी अंग्रेजों की उस पर व्यवस्था आ जाएगी और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होते ही 1848 में अंग्रेजों ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया था और इसी कब्जे को पूरा करने के लिए पक्का करने के लिए डलहौजी नाम का अधिकारी लंदन से भारत आया तो अंग्रेजों के साथ हमने जो पांच संधियां की सोलह सो से लेकर अठारह के पहले तक ये सारी संधियां भारत की गुलामी की संधियां साबित हुईं, इन्हीं से भारत की आजादी गई और इन्हीं से भारत देश की प्रतंत्रता आई अगर आपको एक वाक्य में मैं ये कहूं कि भारत देश को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं जीता भारत की जनता को अंग्रेजों ने युद्ध में कभी पराजित नहीं कर पाया भारत के लोगों पर कभी भी अंग्रेजों ने बाहुबल से शासन स्थापित नहीं कर पाया भारत को वो जीत नहीं पाए युद्ध में भारत की जनता को कभी पराजित नहीं कर पाए युद्ध में भारत को अपने बाहुबल से अंग्रेजों ने कब्जे में नहीं लिया भारत को तो अंग्रेजों ने चालाकी के साथ संधियां करके अपनी गुलामी में लिया था हम पराजित नहीं हुए थे अंग्रेजों से बार बार भारतवासी मुझे ये सवाल पूछते हैं कि राजीव भाई हम अंग्रेजों के गुलाम हुए कैसे तो हम उनसे कोई युद्ध में कमजोर थे हारे थे इसलिए गुलाम हुए ये बात सच नहीं है हमारे पास सैनिक कम थे अंग्रेजों के पास सैनिक ज्यादा थे ये बात भी सच नहीं है कई बार हमको भूल से इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी भारतीयों के पास बंदूकें नहीं थी अंग्रेजों के पास तोपें थीं, भारतीयों के पास तोपें नहीं थीं। अंग्रेजों के पास सेना बहुत अधिक थी भारतीयों के पास सेना नहीं थी अंग्रेज संगठित थे भारतीय लोग असंगठित थे इसलिए हम अंग्रेजों से हार गए और गुलाम हो गए ये सब बातें झूठ हैं। हम अंग्रेजों से किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए किसी भी युद्ध में अंग्रेजों ने हमको नहीं हरा पाया उल्टे जितने युद्ध अंग्रेजों ने भारत में आकर लड़े अधिकांश युद्धों में अंग्रेजों की पराजय हुई अंग्रेज हारे पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने जितने युद्ध किए थे संधि करने से पहले सभी में अंग्रेजों की पराजय हुई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों ने जितने भी युद्ध किए थे उन सब में अंग्रेजों की पराजय हुई थी नागपुर सतारा में अंग्रेजों ने जितने युद्ध किए थे उनमें सब में अंग्रेज हारे थे दक्षिण भारत में जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य पर हमला किया था हैदर अली ने हर युद्ध में अंग्रेजों को हराया था किसी भी युद्ध में अंग्रेज हैदर अली से जीत नहीं पाए थे हैदर अली के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान जितने दिन राजा रहा उससे भी अंग्रेज कभी युद्ध में नहीं जीत पाए माने भारत का अगर इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो अंग्रेजों के समय में एक भी युद्ध अंग्रेज भारत में नहीं जीत पाए थे तो फिर भारत पर कैसे राज्य किया उन्होंने कैसे कब्जा किया कैसे भारत को गुलाम बनाया उसका उत्तर है उन्होंने चालाकी भरी संधियां की भारत के राजाओं के साथ और उसमें हम गुलाम होते चले गए आपको हंसी आएगी मैं एक उदाहरण दूंगा कुछ राजाओं के साथ तो अंग्रेजों ने युद्ध की संधि की कुछ राजाओं के साथ खेलकूद की संधियां की हमारे भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों ने खेल खेल में जीत लिया एक राज्य था हमारे देश में सौराष्ट्र का छोटा था उस राज्य के राजा के साथ अंग्रेजों ने क्रिकेट का मैच रखा इसको हसीएगा मत आप दस्तावेजी और प्रमाण की जानकारी दे रहा हूं क्रिकेट का मैच रखा और शर्त ये थी कि जो मैच जीतेगा राज्य उसका रहेगा और अंग्रेजों ने क्रिकेट का मैच जीत लिया बेईमानी से और वो राज्य अंग्रेजों ने पूरा छीन लिया क्रिकेट के मैच में राज्य छीन गए हमारे मैं कई बार इस बात को गंभीरता से लेकिन मजाक में कहता हूं अंग्रेजों ने हमारे हाथ में क्रिकेट का बैट दे दिया कि खेलो और तलवारें हमारे हाथों से छीन के अपने हाथ में ले ली कि राज्य की जिम्मेदारी हमें दे दो तुम क्रिकेट खेलो तो भारत के कई सारे ऐसे राजा हुए जो अंग्रेजों के साथ क्रिकेट के खेल में मैच हारकर राज्य हार बैठे और संधि में वो राज्य अंग्रेजों के पास चला गया तो अंग्रेजों ने भारत के जो 565 राज्यों को छीनकर अपना साम्राज्य स्थापित किया उस सारे की एक बाकी की अगर कहानी है तो वो यही है कि हमने भारत को युद्ध में नहीं हारा हमने भारत को युद्ध में पराजित नहीं होने दिया हमने तो पूरे भारत को संधि रूपी थाल में रखकर अंग्रेजों को पेश कर दिया ये मैं उपमा में कह रहा हूं कि एक थाल हमने सजाया संधि के नाम का उसमें संपूर्ण भारत के पांच राज्यों को रख के अंग्रेजों को बहुत सम्मान के साथ भेंट कर दिया कि ये लीजिए ये सारा राज्य आपका है तो अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने कब्जे में लिया गुलाम बनाया तो वो संधियों के आधार पर बनाया वो सारी संधियों के दस्तावेज सारी संधियों के प्रमाण भारत में मौजूद हैं और इन प्रमाणों को कई बार मुझे लगता है कि भारत के विद्यार्थियों को दिखाने की जरूरत है पढ़ाने की जरूरत है समझाने की जरूरत है नहीं नहीं। ताकि हमारे दिमाग से एक गलतफहमी निकल जाए हमारे भारतवासियों के विद्यार्थियों में तो खास रूप से ये भरा दिया गया है दिमाग में बिठा दिया गया है कि हम अंग्रेजों से कमजोर थे इसलिए हार गए और अक्सर हम कुतर्क देते रहते हैं भारत में सेना की कमी थी भारत में सैनिकों की कमी थी बंदूकें नहीं थी तोपे नहीं थी आधुनिक हथियार नहीं थे हम संगठित नहीं थे आपस में लड़ते रहते थे सब राजा एक दूसरे की खिंचाई करते रहते थे सब राजा एक दूसरे का विरोध करते रहते थे इस चक्कर में हम में आपस में बड़ी फूट पड़ी रहती थी और अंग्रेजों को मौका मिल गया हमारे पे आके कब्जा कर गए और कई बार ये तर्क इतना आगे तक चला जाता है वो जो है कोरी भावुकता में हम कहना शुरू कर देते हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर है कि भारत जातियों में विभाजित था उपजातियों में विभाजित था और जातियां आपस में लड़ती रहती थी इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया भारत पर राज करने का अंग्रेजों को मौका भारत पर राज करने का मिला नहीं हमने भारत के राजाओं ने संधियां करके उनको राज करने का मौका दे दिया ये हमारी कमजोरियां या गड़बड़ियां रहीं जो हम उनसे संधि कर बैठे और भारत के इन दस्तावेजों को जब पढ़ने पर एक बात समझ में आती है वो ये कि क्या सबके सब राजा मूर्ख थे जो ऐसी संधियां कर बैठे अंग्रेजों से आपके मन में ये सवाल आएगा कि झांसी के राजा गंगाधर राव ने अगर अंग्रेजों से संधि की और उसमें ये लिख दिया कि झांसी के राजा की अगर संतान नहीं हुई तो उनका राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला दिया जाएगा तो क्या उनको यह समझता नहीं था या हमारे कुछ राजाओं ने क्रिकेट का मैच खेलने के बदले में अंग्रेजों को अपना राज्य दे दिया और संधि पत्र में लिख दिया क्या उन राजाओं को यह समझता नहीं था बात दूसरी है जो गंभीर है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन राजाओं को यह सब समझता था लेकिन जो संधि पत्र लिखे गए थे वो अधिकांश नहीं पूरे के पूरे अंग्रेजी भाषा में थे और भारत के सोलहवीं शताब्दी के राजा अंग्रेजी जानते नहीं थे जब आज इक्कीसवीं शताब्दी में एक प्रतिशत से ज्यादा भारतवासी अंग्रेजी नहीं जानते तो सोलहवीं शताब्दी में एक प्रतिशत से भी बहुत कम भारतवासी थे जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे ज्यादा अंग्रेजी जानने वाले लोग थे नहीं और संधि पत्र पूरा अंग्रेजी में लिखा जाता था जब उस संधि पत्र को समझना होता था तो किसी अंग्रेज को बुलाना पड़ता था वो अंग्रेज उसको पढ़कर बताया करता था और अंग्रेज वो अक्सर ऐसी बदमाशी करता था कि संधि का जो नकारात्मक पक्ष है उसको वो दबा जाता था और सकारात्मक पक्ष राजा को सुना देता था जैसे महाराजा रणजीत सिंह के साथ जब संधि हुई ना और उसमें अंत में एक वाक्य लिख दिया गया कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब का राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाएगा यह छोटा सा वाक्य महाराजा रणजीत सिंह को पढ़कर सुनाया ही नहीं गया संधि पत्र में लिखा हुआ है अनुवाद नहीं किया गया उसका और महाराजा रणजीत सिंह को जो अनुवाद करके सुनाया गया वो क्या सुनाया गया अंग्रेज आपसे मित्रता करना चाहते हैं आप भी अंग्रेजों से मित्रता करिए आगे कभी अंग्रेज पंजाब पर हमला नहीं करेंगे आगे अंग्रेज कभी पंजाब में कदम नहीं रखेंगे बदले में आप अंग्रेजों को क्षमा कर दीजिए और इस तरह की बातें थी महाराजा रणजीत सिंह ने कहा ठीक है इसमें बुराई क्या अंत में जो छोटा सा वाक्य लिखा हुआ था कि आपकी मृत्यु के बाद ये राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा ये उनको पढ़कर किसी ने नहीं सुनाया क्योंकि अनुवाद करने वाला अंग्रेज था और संधि पत्र लिखने वाला भी अंग्रेज था भारतवासियों को अंग्रेजी आती नहीं थी उस चक्कर में हमारे ज्यादातर राजा गफलत का शिकार हो गए और अपने अपने राज्य को गंवा बैठे अपनी आजादी गंवा बैठे अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठे अपना सब कुछ गंवा बैठे तो ये तो इतिहास है भारत का की संधियों के चक्कर में हमारा देश गुलाम हुआ है हमारा देश किसी अंग्रेज ने युद्ध में नहीं जीता किसी अंग्रेज फौज ने युद्ध में नहीं जीता बहुत दिन लगातार इन दस्तावेजों को देखने समझने के बाद मेरी ये समझ बनी कि हम अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए हम हारे नहीं युद्ध के किसी मैदान में उन्होंने हमको नहीं जीता हम तो चालाकी में कम थे जो उनसे आगे नहीं बढ़ पाए या उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाए संधि पत्रों के चक्कर में अपनी आजादी गंवा बैठे बाद में भारत में कुछ ऐसे क्रांतिवीर पैदा हुए जिनको अंग्रेजी भी अच्छी आती थी हिंदी भी अच्छी आती थी और जब उन्होंने ये संधि पत्र पढ़ना शुरू किया तब उनको अंग्रेजों की चालाकियां समझ में आई जैसे हमारे देश में क्रांतिवीर थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय विपिन चंद्रपाल अरविंदो घोष इन सबको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी और चूंकि इनको अंग्रेजी भी अच्छी आती थी हिंदी भी अच्छी आती थी तब उन्होंने वो संधि पत्र पढ़े तब उनको समझ में आया कि अंग्रेजों ने क्या चालाकी हमारे देश के साथ की और तब उनको यह भी समझ में आया कि इन चालाक अंग्रेजों को पराजित कैसे किया जा सकता है और कैसे इनको भारत से भगाया जा सकता है और तब उन्होंने जो योजनाएं बनाई आजादी की उन योजनाओं के आधार पर जब काम होना शुरू हुआ तब जाकर भारत को सफलता मिली और भारत आजाद हुआ पन्द्रह अगस्त उन्नीस को मुझे जो कहना है वो ये कि अठारह से लेकर उन्नीस के बीच में कुछ ऐसे क्रांतिवीर भारतवासी निकले जो अंग्रेजी के भी सिद्ध हस्त थे भारतीय भाषाओं में भी जिनकी गहराई से पकड़ थी तो इसलिए वो अंग्रेजों की चालाकियों को समझ पाए महात्मा गांधी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे सरदार पटेल बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे सरदार भगत सिंह को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी और उसके उनके जो सहयोगी थे उन सबको अच्छी अंग्रेजी आती थी उनके पहले के दौर के क्रांतिकारियों को भी अच्छी अंग्रेजी आती थी इसलिए अंग्रेजों की चाल को समझ पाए उनकी चालाकियों को समझ पाए और उनसे लड़ाई लड़ पाए और उस लड़ाई में अंग्रेजों को पराजित कर पाए और अंग्रेजों को भारत से भगा पाए तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों की ये चालाकी भरी संधियों की जो पकड़ थी वो ढीली पड़ी कमजोर पड़ी और टूटी और तब जाकर हम 15 अगस्त सैंतालीस को आजाद हुए लेकिन दुख और दुर्भाग्य अफसोस इस बात का है कि अंग्रेजों की जो चालाकी भरी संधियों से हम आजाद हो गए 15 अगस्त उन्नीस को आजादी के तुरंत बाद ऐसी ही एक खतरनाक संधि में फिर फंस गए जो गलती कभी जहांगीर ने की जो गलती कभी श्री गंगाधर राव से हुई जो गलती कभी भारत के सौराष्ट्र के गुजरात के राजाओं ने की जो गलती कभी हमारे देश के मराठाओं ने की जो गलती कभी दक्षिण भारत के राजाओं ने की कि अंग्रेजों से चालाकी भरी संधियों में फंसते चले गए वही गलती आजादी मिलते ही फिर भारत के राजाओं ने की आजादी मिलते ही राजाओं का मतलब हमारे देश के जो शासक थे प्रधानमंत्री हमारे देश के गृहमंत्री हमारे देश के वित्त मंत्री हमारे देश के गवर्नर हमारे देश के मुख्यमंत्री ये फिर से फंस गए उसी दुष्चक्र में और एक बहुत खतरनाक संधि कर बैठे अंग्रेजों से जिसका नाम द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट आजादी मिलते ही फिर एक बड़ी संधि हमने कर ली आजादी के पहले अंग्रेजों की संधियों के खिलाफ लड़ रहे थे और इस देश का दुर्भाग्य देखिए आजादी मिलते ही यह देश फिर अंग्रेजों की एक बड़ी संधि में फंस गया और उस संधि का नाम द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट सत्ता के हस्तांतरण की संधि या सत्ता के हस्तांतरण का समझौता और यह समझौता तो इतना खतरनाक है कि जब समय आएगा मैं इस पर बोलना शुरू करूंगा तब आपको अंदाजा लगेगा कि अंग्रेजों से जो हमने संधियां की थी पांच 1615 से लेकर अठारह सौ के बीच में उन सारी संधियों को एक साथ जोड़ दिया जाए उससे भी सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक संधि है ये जो आजादी में हमने कर ली द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट इस संधि में क्या हुआ इस संधि में ये हुआ कि भारत की आजादी अंग्रेजों द्वारा दी गई भारत ने आजादी अंग्रेजों से ली नहीं है दी गई है आपको जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है अंग्रेजों ने आपको आजादी दी है हमने अंग्रेजों से लड़कर आजादी ली नहीं है कानूनी दस्तावेजों में ये लिखा गया इस संधि के आधार पर कि भारत को आजादी दी गई है आजादी दी गई है तो आजादी ली जा सकती है यही तो मतलब हुआ हमने आजादी ली नहीं है अंग्रेजों ने हमको आजादी दी है और द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में सबसे खतरनाक बात क्या हुई कि भारत को आजाद करने का कानून अंग्रेजों की संसद में बनाया गया आप कैसा विरोधाभास देखेंगे इसको कैसी विडंबना देखेंगे इस भारत देश की कि भारत के आजाद होने का कानून अंग्रेजों की संसद के हाउस ऑफ कॉमंस में बना और उसका नाम रखा गया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारत की स्वतंत्रता का कानून और इसी कानून के तहत भारत देश को दो टुकड़ों में बांटा गया एक भारत दूसरा पाकिस्तान इसी कानून के तहत यह हुआ सारा कासा। और हमने वो कानून स्वीकार कर लिया जो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ आप बोलेंगे क्या होना चाहिए था होना तो ये चाहिए था कि भारत में सारे के सारे क्रांतिकारी एक स्वर से ये कहते कि अंग्रेज कौन होते हैं आजादी देने वाले हम आजादी ले रहे हैं और अंग्रेज कौन होते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करने वाले क्योंकि वो तो अब कुछ नहीं है इस देश के हम हमारी आजादी का कानून बनाएंगे और हम हमारी आजादी के लिए नए नियम लिखेंगे हमको ये अंग्रेजी संसद से पारित किए हुए कानून के आधार पर आजादी नहीं चाहिए क्यों आज अंग्रेजी संसद ने कानून पारित किया उन्नीस सौ में कल अंग्रेजी संसद उसी कानून को वापस ले ले तो क्या स्थिति होगी आप जानते हैं जो संसद कानून को पास करती है वही संसद वापस लेने का अधिकार भी रखती है बस इतना ही है कि बहुमत चाहिए तो बहुमत से अंग्रेजों की संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित कर दिया जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश अलग हो गए अगर किसी दिन बहुमत से वो इस कानून को वापस ले लें तब हमारी आजादी की स्थिति क्या होगी कानूनी रूप से बड़े बड़े वकील इस पर मौन हैं, बड़े बड़े न्यायविद इस पर मौन है बड़े बड़े भारत के नेता इस पर मौन है कि कल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट वापस ले और रद्द करे तो हमारी हैसियत क्या होगी और हम इससे भी ज्यादा एक बड़े मकड़जाल में फंस गए अंग्रेजों की संधि के कि भारत आजाद हुआ लेकिन अंग्रेजों के मातहत ही है यह आपको मालूम है भारत अभी भी अंग्रेजों के मातहत है अंग्रेजों के नीचे है ये जो कॉमनवेल्थ एक शब्द आप सुनते हैं ना कॉमनवेल्थ C O सीओ M O N कॉमन डब्ल्यूएलटीएच कॉमनवेल्थ माने होता है सामान्य संपत्ति तो ये कॉमनवेल्थ माने अंग्रेजों की सामान्य संपत्ति ये दुनिया में इकहत्तर देश हैं भारत उसमें से एक है ऑस्ट्रेलिया एक है न्यूजीलैंड एक है अफ्रीका के देश उसमें हैं इन सबको कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है ये कॉमनवेल्थ है किसकी ये ब्रिटेन की महारानी की है ये इकहत्तर देशों की संपत्ति और हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं जबरदस्ती एक संधि हमसे कराई गई है और उस संधि के तहत हम इसमें जुड़े हैं कॉमनवेल्थ में तो जिन अंग्रेजों ने 250 साल मारा पीटा लूटा अत्याचार किया हमारा अपमान किया हमारी आजादी को छीना हमारी इज्जत को खत्म किया हमारे सम्मान को खत्म किया उन्हीं अंग्रेजों के साथ मिलकर हम कॉमनवेल्थ में हैं यह तर्क समझ में नहीं आता ये तर्क वो है कि हमने संधि कर रखी है उस संधि के तहत आज भी हम अंग्रेजों के ही मात हैं और ये कॉमनवेल्थ जो है ये सब वही देश हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं अंग्रेजों के उपनिवेश हैं जो गुलाम रह चुके अंग्रेजों के और इसलिए होता क्या है पता है भारत सहित दुनिया के इकहत्तर देश जो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं इनमें से किसी भी देश में ब्रिटेन की महारानी जब यात्रा करती है तो उसको वीजा नहीं लेना पड़ता क्योंकि वो अपने ही देश में जाती है हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे देश के प्रधानमंत्री इन इकहत्तर देशों में से किसी भी देश की यात्रा करें तो उनको उस देश की सरकार से वीजा लेना पड़ता है भारत के राष्ट्रपति लंदन जाएं, भारत के प्रधानमंत्री लंदन जाएं, भारत का कोई भी मुख्यमंत्री लंदन जाए तो अंग्रेजों की सरकार से वीजा लेना पड़ता है लेकिन लंदन की महारानी जब भारत में आती है तो भारत सरकार से उसको वीजा की जरूरत नहीं है वो सीधे घुसी चली आती है और अंग्रेजों की महारानी जब भारत में आती है तो उसको 21 तोपों की सलामी देनी पड़ती है जैसे कि वो भारत की राष्ट्राध्यक्ष है और हमारे देश की संसद में इस पर बहुत हंगामा हो चुका है आप याद करिए थोड़े वर्ष पहले ब्रिटेन की महारानी भारत आई थी तो सवाल उठा कि उसको वीजा की जरूरत क्यों नहीं है तो सरकार की तरफ से उत्तर आया कि ब्रिटेन की महारानी को वीजा नहीं लगता है क्यों नहीं लगता है क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल है और राष्ट्रमंडल देश सब महारानी की संपत्ति माने जाते हैं अभी भी ब्रिटिश कॉलोनीज माने जाते हैं इसलिए महारानी अपने ही देश में आ रही है इसलिए उसको वीजा नहीं चाहिए तो पलट के ये कहा गया तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लंदन में जागने की वीजा की क्यों जरूरत होनी चाहिए तो कहा यह गया कि भारत अपने देश में नहीं जा रहा है माने राष्ट्रपति भारत के लंदन में जा रहे हैं तो वो विदेश में जा रहे हैं वो लंदन भारत का देश नहीं है लेकिन भारत लंदन का हिस्सा है ब्रिटिश कॉलोनी है तो लंदन की महारानी भारत आएगी तो वीजा नहीं लगेगा लेकिन भारत का राष्ट्रपति लंदन जाएगा तो उसको तो वीजा लेना ही पड़ेगा क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के लिए लंदन विदेश है लेकिन इंग्लैंड की महारानी के लिए भारत विदेश नहीं है इतने शर्मनाक स्थिति में हमने आजादी पाई है इस देश की बहुत शर्म है बहुत अफसोस है और बहुत बड़ी विडम्बना है कि भारत की आजादी के लिए जहां सात लाख बत्तीस हजार शहीदों ने आत्म बलिदान किया हो अंग्रेजों के साथ सीधे संघर्ष किया हो युद्ध किया हो मारामारी की हो और उन्हीं अंग्रेजों के साथ आजादी के समय हमने संधि की हो और वो भी संधि इतने अपमानजनक शर्तों पर तो ट्रांसफर ऑफ पावर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि भारत की आजादी अंग्रेजों ने दी हमने आजादी ली नहीं और वो आजादी दी गई है कानून के आधार पर कानून का नाम है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इसी कानून में मैंने आपको कहा भारत से पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा उसकी पूरी व्यवस्था इसी कानून में तय की गई माने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लंदन में हुआ है वहां से तय हुआ है और अंग्रेजों के द्वारा कराया गया तो हम फिर फंस गए एक मकर में एक दूसरी संधि और इसी ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में सैकड़ों हजारों छोटी छोटी संधियों की बातें हैं जिनको कहना मुझे बहुत शर्म आती है हमने वो बातें तैसी रख ली हैं, जैसे मैं नाम के लिए उदाहरण दूं, भारत का नाम इंडिया रहेगा ये अंग्रेजों ने तय किया ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स में हमने उसको स्वीकार कर लिया कि भारत का नाम तकनीकी रूप से कानूनी रूप से इंडिया रहेगा और सारी दुनिया में भारत का नाम इंडिया प्रचारित किया जाएगा और इंडिया बोला जाएगा और सरकारी दस्तावेजों में इंडिया लिखा जाएगा यह ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है उस संधि के आधार पर तो आज तक भारत का नाम इंडिया चला आ रहा है दुनिया में किसी देश के दो नाम नहीं है पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश है मॉरिशस का नाम मॉरिशस है जापान का नाम जापान है चीन का नाम चीन है रूस का नाम रूस है सारी दुनिया के देशों के नाम आप ढूंढेंगे तो एक और एक ही नाम है भारत के दो नाम हैं, हमारे आपके लिए भारत है लेकिन दस्तावेजों के लिए वो इंडिया है और इंडिया भारत के किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं है पुराने जो दस्तावेज हैं ना महाभारत में इंडिया है ना रामायण में इंडिया है ना हमारे वेदों में कहीं है ना उपनिषदों में कहीं है ना हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में शपथ ब्राह्मण में कहीं नहीं है सिवाय अंग्रेजों के लिखे हुए कानून की किताबों को छोड़कर इंडिया कहीं नहीं है लेकिन क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर की एग्रीमेंट में यह शामिल है इसलिए इंडिया नाम चिपक गया है भारत से और सारी दुनिया भारत को इंडिया के नाम से जानती है आपके मन में कई बार ये प्रश्न आता होगा कि आजादी के बाद भारत का नाम इंडिया क्यों होना चाहिए और मुझे बहुत बार खुन्नस आती है इस बात को पढ़ते हुए जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत क्यों होना चाहिए ये भारत दैट इज इंडिया ये तो ठीक है और यह भी ठीक नहीं है भारत दैट वॉज इंडिया जो कभी इंडिया था वो अब भारत है और वो भारत संविधान को आत्मार्पित कर रहा है स्वीकार कर रहा है ये लिखा जाता वहां तक तो ठीक है लेकिन हमने लिख दिया इंडिया देट इज भारत माने इंडिया पहले है भारत बाद में है हमारे संविधान में ये लिखा हुआ और संविधान में यह वाक्य लिखना पड़ा क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में यह है इसी तरह से और दो तीन छोटी छोटी बातें बताऊं इस संधि के चक्कर में हमने क्या नुकसान किया है आप रेलवे स्टेशन में जाएं कभी भी कोई भी गाड़ी में बैठने के लिए तो आप अक्सर वहां देखेंगे कि एक बुक शॉप मिलेगी आपको सभी रेलवे स्टेशन पर पुस्तकों की एक दुकान मिलेगी उसका नाम है व्हीलर्स बुक शॉप देखा है आपने व्हीलर्स बुक शॉप सभी रेलवे स्टेशन पर यह व्हीलर कौन था एक अंग्रेज था अत्याचारी था सेना का अधिकारी था जिसने भारत की हजारों मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए और करवाए हजारों मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी और लूटवाई, और हमारे किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा गोलीबार किया सबसे ज्यादा लाठीचार्ज किया ऐसा एक अंग्रेज था व्हीलर जिसने कानपुर के नजदीक बिठूर में कतले मचाया और पूरे बिठूर को साफ करा दिया वीलर और नील दो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने बिठूर के 24,000 भारतीयों का कत्लेआम किया था तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको मार डाला था ये वो अत्याचारी वीलर था जिसके नाम पर एक एजेंसी और कंपनी शुरू हुई थी इंग्लैंड में और वो भारत में आई और उन्होंने ये बुकशॉप वगैरह खोली अब आजादी मिल गई तो व्हीलर बुकशॉप तो खत्म होनी चाहिए थी और बुकशॉप खत्म नहीं होनी चाहिए थी तो कम से कम नाम तो बदलना चाहिए था उस अत्याचारी व्हीलर का नाम हम क्यों लेंगे आजादी के बाद लेकिन वो अभी तक नहीं बदला गया क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजों में है संधि में है ऐसी शर्मनाक बहुत सारी बातें हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे सड़क हैं, बहुत सारे ऐसे भवन हैं जैसे लॉरेंस रोड है केनिंग रोड है विलिंगटन रोड है एडमंड्स रोड है फिर हमारे यहाँ कोई केनिंग भवन है लॉरेंस भवन है एडमंड्स भवन है मेओ भवन है ये सब अंग्रेजों के नाम पर जो सड़कें हैं चौराहे हैं भवन है ये सब अभी आजादी के तिरसठ साल के बाद भी क्यों है कारण वही है संधि में है ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में है इसलिए ये नाम अभी भी है पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था पूरी न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था सब अंग्रेजों के बनाई गई कानून पर चल रही है क्यों क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजों में है संधि में ये है तो भारत की गुलामी जो अंग्रेजों के जमाने में थी वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी जस की तस है क्योंकि हमने संधियां कर रखी हैं और उन संधियों के मकरजाल में पूरे देश को फंसा रखा है तो बहुत दुख होता है अपने देश के बारे में ये बात कहते हुए कि आजादी के पहले हम संधियों के मकरजाल में फंसकर गुलाम हुए आजादी के बाद भी ये संधियों का मकरजाल हमने काट के नहीं फेंका इसको और ज्यादा ताकत से पूरे भारत पर लागू करा दिया या उड़ेल लिया और हम फिर से उन्हीं संधियों में फंस गए जिन संधियों में कभी अंग्रेजों ने हमको फंसाया था हमने तो कई ऐसी शर्मनाक संधियां कर रखी हैं आपको बहुत खराब लगेगा ये जानकर अगर हमारी किसी अदालत में कोई ऐसा मुकदमा आ जाए जिस मुकदमे का फैसला करने के लिए कोई कानून ना हो देश में हमारे हाई कोर्ट में या हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा आ जिसको फैसला देने के लिए कानून ना हो पूरे देश में और जिसको फैसला देने के लिए संविधान में कोई जानकारी ना दी गई हो तो साफ साफ संधि में लिखा गया है कि वो सारे मुकदमों का फैसला अंग्रेजों की न्याय पद्धति के आदर्शों के आधार पर ही होगा भारतीय न्याय पद्धति का आदर्श उसमें लागू नहीं होगा कितना शर्मनाक है अगर हमारी अदालत के पास कोई कानून ना हो फैसला देने के लिए और हमारे संविधान में कोई बात ना कही गई हो उस संदर्भ में तो हमको अंग्रेजों का अनुसरण अभी भी करना पड़ता है अदालतों में इतनी गुलामी अभी तक इस देश में है कारण क्या है वो संधि में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ऐसी बहुत सारी बातें हैं हजारों हजारों बातें कभी समय आएगा तो और ज्यादा विस्तार से कहूंगा आज मैं संकेत में यह कह रहा हूं कि आजादी के पहले हम संधियों में फंसे और आजादी के बाद भी इन संधियों में फंसते चले गए तो आप बोलेंगे आजादी के पहले के राजाओं के बारे में तो आपने ये टिप्पणी कर दी कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे इसलिए अंग्रेजों की चाल में फंस के संधियों के गुलाम हो गए लेकिन आजादी जब मिली हमको या तथाकथित आजादी जब दी गई हमको तब जमाने के नेता तो खूब अच्छी अंग्रेजी जानते थे फिर वो क्यों इस मकर जाल में फंस गए उसका कारण थोड़ा सा भिन्न है आजादी के पहले के जो हमारे राजा महाराजा थे वो अंग्रेजी नहीं जानने के कारण अंग्रेजों की चालाकियों का शिकार हुए लेकिन आजादी मिलने के बाद के जो राजा महाराजा बने वो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानते थे इसलिए उन संधियों में फंस गए वो मानते थे कि अंग्रेजों से अच्छा कोई नहीं है पूरी दुनिया में भारत के आजादी मिलने वाले दौर के नेताओं के भाषण अगर आप सुनेंगे ना संसद में सारे भाषण मौजूद हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आखिरी अभी तक के प्रधानमंत्री के सब भाषण मौजूद हैं वो ये कहेंगे कि सारा आदर्श अगर है तो अंग्रेजों के पास आदर्श शिक्षा व्यवस्था तो अंग्रेजों की आदर्श चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजों की आदर्श न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की आदर्श कानून व्यवस्था अंग्रेजों की आदर्श अर्थव्यवस्था अंग्रेजों की आदर्श कृषि व्यवस्था अंग्रेजों की हमारे देश के आजादी के समय के नेताओं को अंग्रेजों से बड़ा आदर्श दिखाई नहीं देता था और इसलिए संसद में वो ठोक ठोक के कहते थे कि हमको तो भारत अंग्रेजों जैसा बनाना है इसलिए अंग्रेज जिस रास्ते पर हमको चलाएंगे उसी रास्ते पे देश को ले जाना है इसलिए वो संधियों में फंसे हमारे राजा महाराजाओं को अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए संधियों में फंस गए लेकिन आजादी के दौर के राजा महाराजाओं को खूब अच्छी अंग्रेजी आती थी क्योंकि वो तो इंग्लैंड में ही पढ़े थे वहीं वही बले बड़े हुए थे वहीं पर उनका सारा संस्कार हुआ था उनको तो खूब अच्छी अंग्रेजी आती थी लेकिन उनके आदर्श अंग्रेज थे उनके भगवान अंग्रेज थे उनके लिए देवता अंग्रेज थे उनके लिए सभ्यता और संस्कृति का माने ही अंग्रेजी था इसलिए वो अंग्रेजियों के दुष्चक्र में फंस गए और संधियों के दुष्चक्र में अंग्रेजियत के दुष्चक्र में फंस गए दोनों समय में अलग अलग हमारे साथ विरोधाभास हुए या कहें तो दोनों तरह समय अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में हों और ये संधियों का मखड़जाल फिर बढ़ता ही गया हम सबसे पहले आजादी के बाद जिस संधि में फंसे मैंने कहा था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की संधि फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ की संधि फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर और बहुत सारी संधियां लादी दी गई उनमें से एक महत्वपूर्ण संधि है जो इस समय तो हमारे लिए गले की फांसी का फंदा जैसा बनी हुई है एक संधि हुई हमारे देश की सरकार के द्वारा दूसरे देशों के साथ और उस संधि का नाम है वर्ल्ड बैंक फ्री विश्व बैंक की संधि फिर एक हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि मैं आपको एक छोटी तकनीकी बात बताता हूं दुनिया में संधियां दो तरह की होती हैं। एक तो द्विपक्षीय संधि होती हैं, जिनमें दो पक्ष होते हैं एक भारत एक इंग्लैंड एक भारत एक फ्रांस एक भारत एक जर्मनी एक भारत एक रूस ये सब द्विपक्षीय संधि है जिनमें दो देश आपस में मिलकर समझौता करते हैं ये जो द्विपक्षीय संधियां होती हैं, ये दोनों देशों की सुविधाओं पर आधारित होती हैं। दोनों देशों की मर्जी है तो संधि होगी अगर दोनों में से किसी एक देश की भी मर्जी नहीं है तो संधि नहीं होगी ऐसी द्विपक्षीय संधियां होती है लेकिन कुछ संधियां ऐसी होती हैं जो बहुपक्षीय होती हैं, जिनमें एक देश के साथ समझौता नहीं होता कई देशों के साथ मिलकर समझौता होता उनको है उनको बहुपक्षीय संधि कहते हैं अंग्रेजी में उनको मल्टीलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं तो जो बहुपक्षीय संधियां होती हैं ये खतरनाक होती हैं। इनमें क्या होता है कि कोई एक देश अगर सहमत नहीं है तो भी जबरदस्ती उसको शामिल करा के सहमत बनाया जाता है जबरदस्ती तो बहुपक्षीय संधियां बहुत खतरनाक होती हैं और इसमें जैसे हमारी मर्जी नहीं है संधि में शामिल होने की फिर कई देश इकट्ठे होकर हमें मार पीट के उस संधि में लेके जाएंगे शामिल कराएंगे कुछ वो इस तरह से होता है जैसे भेड़ों के बाड़े में कोई एक भेड़ जाना नहीं चाहती तो दूसरी कई भेड़ों को उसके पीछे छोड़ दिया जाता है और वो धकेल धकेल के उसको बाड़े में ले जाती है वैसे ही होता है बहुपक्षीय संधि में भारत नहीं चाहता किसी संधि में शामिल होना लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं या दूसरे देश हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे भारत पर दबाव डालेंगे और दबाव इतने हद तक डालेंगे कि झक मार के भारत को उसमें शामिल होना पड़ जाए वो बहुपक्षीय संधि होती है और बहुपक्षीय संधि को रद्द करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो कई देशों के साथ होती है द्विपक्षीय संधि को आप करें और रद्द कर दें वो आसान होता है आज आपने संधि की थोड़े दिन में आपको लगे कि आप उससे सहमत नहीं है या वो आपके लिए अनुकूल नहीं है आप रद्द कर दीजिए लेकिन बहुपक्षीय संधि में एक बार आप घुस गए तो इसमें से बाहर निकलना और इसको रद्द करना बड़ा मुश्किल होता है और जिंदगी भर के लिए वो क्लेश हो जाता है तो ऐसी एक संधि हमारे देश ने कर ली सन उन्नीस में आजादी मिलने के लगभग छह महीने के बाद यह संधि हुई 27 दिसंबर 1947 को और यह संधि हुई विश्व बैंक संधि और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संधि ये दो संस्थाओं की संधि हुई जिसमें 44 देशों ने भारत के ऊपर दबाव डाला और भारत को जबरदस्ती इन दोनों संधियों में शामिल करा दिया यह संधि क्या हुई विश्व बैंक नाम की एक संस्था बनी अमेरिका की निगरानी में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम की एक संस्था बनी अमेरिका की निगरानी में ये दोनों संस्थाओं का जन्म 27 दिसंबर उन्नीस को हुआ ब्रेटन वुड नाम का एक छोटा सा स्थान है अमेरिका में वहां पर इन दोनों संस्थाओं को पैदा किया गया इन संस्थाओं का लक्ष्य क्या रखा गया विश्व बैंक नाम की संस्था बनाई गई इस बात के लिए कि दुनिया के देशों को जब भी कर्ज लेने की जरूरत पड़े तो विश्व बैंक के पास वो जाएं और विश्व बैंक उनको कर्जा दे किसी भी काम के लिए बदले में वो देश अपना अपना अंशदान विश्व बैंक में जमा करें इसको थोड़ा समझिए विश्व बैंक नाम की एक संस्था बनाई गई उसमें यह व्यवस्था की गई कि भारत जैसे चवालीस देश कुछ कुछ अपने हिस्से का पैसा विश्व बैंक में जमा करें और जब जरूरत पड़े तो वहां से कर्ज ले लें ऐसे करके ये संस्था बनाई गई आप देखिए क्या मूर्खता की ये संधि है कैसे फंसाया भारत को पहले आप अपना अंशदान वहां जमा करो एक अरब डॉलर दो अरब डॉलर जो भी तय हुआ 44 देश मिलके एक वहां बनाएंगे कोष फिर उसमें से कर्जा ले लो जरूरत पड़ने पर यह विश्व बैंक का बनाया गया तो विश्व बैंक का ऐसी स्थापना कर दी गई भारत को जबरदस्ती इसमें सदस्य बना दिया गया और ऐसी ही एक संस्था बना दी गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसमें भी यही नियम था चवालीस देशों ने मिलकर इसको बनाया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भारत भी जबरदस्ती उसमें शामिल हो गया और उसमें भी यही था कि अपना अपना अंशदान ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा करें और जरूरत पड़ने पर कर्ज ले लें तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष दो संस्थाएं बनी 1947 सौ सत्ताईस दिसंबर को और वहां से एक संधि हुई जिसमें भारत भी शामिल हो गया अन्य चौवालीस देशों के साथ धीरे धीरे इस संधि में शामिल देशों की संख्या बढ़कर एक हो गई अब दो में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि में एक देश शामिल हैं भारत भी उसमें से एक है और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन से ये दोनों संस्थाएं बनी उसी दिन से भारत इसमें शामिल है अब आप बोलेंगे जी इसमें बुराई क्या है इसमें देखिए क्या बुराई है जो समझने लायक है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में हम अपना अंशदान जमा करते हैं हर साल वो घटता बढ़ता रहता है कभी दो अरब डॉलर है कभी तीन अरब डॉलर है कभी डेढ़ अरब डॉलर है कभी ढाई अरब डॉलर है एक अरब में सौ करोड़ होते हैं और एक डॉलर में पचास रुपए होते हैं तो हमारा अंशदान हर साल हमें देना पड़ता है विश्व बैंक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में फिर कभी अचानक हमें कर्जे की जरूरत पड़ती है और हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाते हैं कि हमें कर्जा दे दो तो ये दोनों संस्थाएं कर्जा देने के पहले कुछ शर्तें ला हैं हमारे ऊपर और उन शर्तों का पालन अगर हम करेंगे तो कर्जा देंगे नहीं पालन करेंगे तो वो कर्ज नहीं देते जब हम हमारा अंशदान वहां जमा करते हैं तब कोई शर्त नहीं है वो कहते हैं लाओ लाओ लाओ लाओ जमा कर दो जल्दी जल्दी दे दो जैसे ही हमारा अंशदान उनके कब्जे में जाता है वो पूंजी उनकी हो जाती है फिर वही पूंजी हमें कर्जे के रूप में लेनी है जिसका ब्याज भी हम देना चाहते हैं लेकिन उस पर वो शर्तें लगाते शर्तें कैसी लगाते हैं सबसे खराब सबसे ज्यादा अपमानजनक उदाहरण के लिए बताऊं हमारी भारत सरकार ने 27 दिसंबर उन्नीस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपना अंशदान दिया जबकि भारत के पास पैसे नहीं थे मुद्रा कोष को दान दिया फिर उसके बाद इनको भी दिया विश्व बैंक को जबकि पैसे नहीं थे दूसरों से उधार लेकर हमने हमारा अंशदान जमा कराया फिर 1948 में जमा कराया फिर उनचास में जमा कराया फिर 50 में जमा कराया फिर 51 में जमा किया फिर 52 में भी जमा किया 1952 में हमारी सरकार को कर्जे की जरूरत पड़ गई क्योंकि हमारी सरकार ने एक पंचवार्षिक योजना बनाई पहली बार बनाई उसमें पूंजी की जरूरत थी तो हमारी सरकार ने विश्व बैंक से कहा कि हम उन्नीस से हमारा अंशदान जमा कर रहे हैं और अब तक हमारा अंशदान कुछ छह सात अरब डॉलर का हो चुका है लिहाजा हम इतना कर्ज लेने के अधिकारी हैं तो हमको ये कर्ज दे दिया जाए तो विश्व बैंक ने कहा कर्जा तो देंगे लेकिन हमारी शर्तें मान लो आप तब हम आपको कर्ज देंगे तो वो कर्ज तो देते हैं लेकिन कंडीशन लगाते हैं शर्त लगाते हैं और वो शर्त क्या होती है उन्नीस में भारत सरकार के ऊपर विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने सबसे पहली शर्त लगाई कि भारत अपने रूपये की कीमत को गिराए अवमूल्यन करे डिवेल्यूएशन करे रूपये का और उन्नीस के पहले स्थिति यह थी कि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर था लेकिन विश्व बैंक मुद्रा कोष में जब हम कर्ज मांगने गए तो उन्होंने शर्त लगाई कि रुपए की कीमत गिराओ तो भारत सरकार ने पहली ही बार में डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 30 प्रतिशत घटा दी फिर क्या हुआ उन्नीस में फिर गए हम विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने के लिए क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए पैसे की जरूरत थी फिर उन्होंने हमसे कहा कि कीमत गिराओ रुपए की फिर हमने कीमत गिराई फिर बासठ में हम गए फिर हमने कीमत गिराई फिर सड़सठ में गए फिर बहत्तर में गए फिर सतहत्तर में गए फिर बयासी में गए फिर सतासी में गए और उन्नीस में तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कह दिया कि इतने प्रतिशत कीमत गिरानी पड़ेगी तभी कर्ज देंगे तो भारत सरकार ने लगातार विश्व बैंक और मुद्रा कोष के कर्ज के दबाव में आकर रूपये की कीमत को जो गिराना शुरू किया उन्नीस से आज रूपये की कीमत गिरकर कितनी हो गई है आप सोचिए कभी लगभग एक रुपया एक डॉलर के बराबर था आज पचास रुपया एक डॉलर के बराबर हो गया तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक की संधि की शर्तों में फंसकर भारत का क्या नुकसान हुआ जो हमारी एक रुपए एक डॉलर के हैसियत की करेंसी थी अब वो पचास रुपए एक डॉलर के बराबर हो गई माने हम पचास गुना कीमत अपनी करेंसी की कम करा लिए हमने पचास गुना कीमत अपनी संपत्ति की घटा ली हमने पचास गुना कीमत अपने संसाधनों की कम कर ली हमने पचास गुना अपनी इज्जत कम कर ली पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को ताकतवर बना दिया पचास गुना ज्यादा अमेरिका का डॉलर पचास गुना कर दिया अमेरिका की संपत्ति पचास गुनी बढ़ा दी अमेरिका की समृद्धि पचास गुनी बढ़ा दी तो अमेरिका को पचास गुना ताकतवर कर दिया हमने और अपने को पचास गुना कमजोर कर लिया हमने ऐसी खतरनाक शर्तें होती हैं विश्व बैंक और मुद्रा कोष की आप बोलेंगे जी इसमें क्या नुकसान है मैं एक उदाहरण से समझाता हूं हम उन्नीस में अगर अमेरिका को एक रुपए का सामान बेचें तो हमको एक डॉलर की कमाई होती थी अब हमको अमेरिका को 50 रुपए का सामान बेचना पड़ता है तब एक डॉलर की कमाई होती है माने सामान 50 गुना ज्यादा जाता है आमंदनी हमारी उतनी ही आती है जो उन्नीस में आती थी माने हमारा निर्यात पचास गुना सस्ता हो गया अब इसका उल्टा सोचें अब उन्नीस में अगर अमेरिका से एक डॉलर का हम माल खरीदें तो एक रुपया ही खर्च करना पड़ता था अब अमेरिका से एक डॉलर का माल खरीदना हो तो 50 रुपया खर्च करना पड़ता है माने आयात हमारा 50 गुना महंगा हो गया निर्यात हमारा 50 गुना सस्ता हो गया और आयात निर्यात दोनों एक साथ एक एक डॉलर का करें तो सौ गुने का नुकसान हमारा पूरा का पूरा देश को हो गया आपको एक अंदाजा बताऊं ये नुकसान कितना होता है भारत देश की सरकार कहती है कि 2008 में भारत ने जो निर्यात किया है दुनिया के देशों को वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है ये निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए का तब है जब एक डॉलर 50 रुपए का है मान लीजिए एक डॉलर एक रुपए का होता और 5 लाख करोड़ का ही हम निर्यात करते तो ये निर्यात हमारा दो लाख करोड़ का बैठता मैं आपको समझाना चाहता हूं जो चीजें हमने अभी पांच लाख करोड़ रुपए की बेची हैं, उनका वास्तविक मूल्य 250 लाख करोड़ है माने 250 लाख करोड़ की चीजें हमने पांच लाख करोड़ में दे दी कौड़ी के भाव में दे दी देश को लुटा दिया हमने और एक साल में इस देश का 245 लाख करोड़ का नुकसान करा लिया हमने मुद्रा का अवमूल्यन करके इतनी बड़ी चपत और चोट इस देश को लगती है जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है इसको और ठोस रूप में आपको मैं समझाता हूं आपके समझ में आ जाए ताकि आप करोड़ों लोगों को ये समझाएं जब हम मुद्रा में एक डॉलर के बराबर थे एक डॉलर एक रुपया, तब हम अमेरिका को कच्चा लोहा बेचें या दुनिया के किसी भी देश को कच्चा लोहा बेचें तो एक किलो कच्चा लोहा हमारा बिकता था सात सवा साथ का क्योंकि रुपया और डॉलर बराबर था अब कच्चा लोहा हम अमेरिका और दुनिया के देशों को बेचते हैं तो वही कच्चा लोहा हमारा बिकता है पच्चीस पैसे का जो वस्तु उन्नीस में हम सात रुपए की बेच रहे थे वो वस्तु अब बिक रही है पच्चीस पैसे की सोचो एक किलो कच्चा लोहा बेचने में कितना बड़ा नुकसान हम उठा रहे हैं छह रुपये पिचहत्तर पैसे पर किलो एक किलो पे नुकसान और दो करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा हम हर साल बेचते हैं चौदह पंद्रह हजार करोड़ रुपए का नुकसान सीधे पूरे देश को होता है और एक उदाहरण से समझाता हूं उन्नीस में अगर हम अमेरिका से स्टील खरीदें या लोहा खरीदे एक रुपया डॉलर के हिसाब से होता था अब वही स्टील और लोहा खरीदना पड़ता है तो 50 रुपया डॉलर के हिसाब से होता है तो आप कल्पना करो कि जो स्टील हम बावन में खरीदते थे और जो स्टील 2009 में खरीदते हैं वो कीमत 50 गुनी बढ़ चुकी है आपको हैरानी होगी उन्नीस में हम स्टील खरीदते थे दुनिया के देशों से तो 80 पैसे किलो के भाव में हम लेते थे आज वही स्टील हमको 40 रुपए किलो में खरीदना पड़ता है स्टील वही है रुपया 40 जाता है उसका क्वालिटी वही है रुपया 40 जाता है उसका आयात करें तो घाटा निर्यात करें तो जबरदस्त घाटा और दोनों घाटों को मिलाएं तो घाटे का घाटा फिर इसकी पूर्ति करने के लिए हम विश्व बैंक से कर्जा लाएं और विश्व बैंक वाले फिर कहें कि रुपये की कीमत कम करो ताकि घाटा और बढ़े फिर रुपए की कीमत कम करके कर्ज लाएं फिर घाटा बढ़ाएं इसी चक्कर में पूरा देश तिरसठ साल से पिस रहा है इसी चक्कर में और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से जब हम ये बहस करते हैं कि इस दुष्चक्र से भारत को निकालने का रास्ता बताओ तो वो एक ही बात कहते हैं कि राजीव भाई एक ही रास्ता है कि भारत इतनी ताकत हासिल करे कि ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि को एक झटके में खत्म करे और दुनिया के पचासी देशों के साथ मिलकर इस संधि को खत्म कराए तो इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है अन्य तो यह देश पिस्ता ही रहेगा पिस्ता ही रहेगा पिस्ता ही रहेगा और ये जो कहानी मैंने भारत की सुनाई ना रुपए के अवमूल्यन की ये इससे भी बड़ी दर्दनाक कहानी है अफ्रीकी देशों के रुपए के अवमूल्यन की अफ्रीकी देशों में रोडेशिया है सोमालिया है इथियोपिया है छोटे छोटे देश हैं नाइजीरिया वगैरह हैं इन सब देशों के ऊपर तो मुद्राकोष और विश्व बैंक का इतना कठोर डंडा चलता है कि उनकी करेंसी पंद्रह हजार डॉलर के बराबर होती है उनकी मुद्रा की कीमत नहीं है और वो कीमत गिराई किसने है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर क्योंकि ये देश भी जाकर कर्ज लाते हैं और कर्ज के लिए एक ही शर्त है वो लगाते हैं कि कीमत कम करो अपनी करेंसी की तो उस चक्कर में ये देश और भी बर्बाद हो रहा है मैंने कोई मुद्रा की कीमत ही नहीं है और वो कीमत को बिल्कुल जमीन पर धराशायी कर देने का काम विश्व बैंक और मुद्रा कोष करते हैं मैं और एक उदाहरण देता हूं हमारा पड़ोसी देश है इंडोनेशिया इंडोनेशिया पर यह मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ऐसा तगड़ा डंडा चला कि वो इंडोनेशिया की करेंसी जो है ना रूपया है रूपया हमारे यहां जैसे रूपया है ना इंडोनेशिया में रूपया है तो एक डॉलर में एक जमाने में सत्रह रूपया हुआ करता था विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने उसको सत्रह हजार रुपया करा दिया एक डॉलर में गरीबों का सोच और इंडोनेशिया मटिया मेट हो गया इसी चक्कर में फंस गया ऐसे ही लैटिन अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना एक है ब्राजील एक है चिली एक है कोस्टारिका एक है कोलंबिया ऐसे दुनिया में सौ देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के चक्कर में फंसकर कर्ज लेने के लिए गए और उनकी शर्तों को मानते हुए अपनी करेंसियों को उन्होंने कम किया और अवमूल्यन में पूरी तरह से डूब गए कर्जे में फंसे और गहरे कर्जे में फंस गए ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का षडयंत्र सारी दुनिया में चलता है और इस पर कब्जा किसका है अमेरिका का कब्जा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अध्यक्ष बनता है वो अमेरिका की मर्जी से विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनता है उसका तो नियम है कि वो अमरीकी नागरिक ही होना चाहिए तभी अध्यक्ष बन सकता है अंशदान हम सब दे रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा एक देश अपने अपने हिस्से का पैसा उसमें जमा कर रहे हैं लेकिन अध्यक्ष इन एक देशों में से किसी का नहीं बन सकता वो सिर्फ अमेरिका का ही बनता है और अमेरिका में ही पैदा हुआ नागरिक विश्व बैंक का अध्यक्ष हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष भी अमेरिका की पसंद से ही बनाया जाता है तो अमेरिका का पूरा कब्जा उस पर रहता है और आपको सुनकर हैरानी होगी पिछले 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अमेरिका अपना अंशदान जमा नहीं कर रहा है फिर भी दादागिरी उसी की चल रही है और यह दादागिरी कैसे चल रही है इन दोनों संस्थाओं में फैसला होने के लिए वोट का नियम है तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट हैं इन दोनों संस्थाओं में और वो वोट हैं करीब 20 प्रतिशत तो अमेरिका की दादागिरी सबसे ज्यादा चलती है इन दोनों संस्थाओं अंशदान सबके बराबर हैं और वोट अमेरिका के ज्यादा हैं इसलिए अध्यक्ष अमेरिका का बनता है उपाध्यक्ष अमेरिका का बनता है सब कुछ अमेरिका के समर्थन से ही होता है और अमेरिका जैसा कहता है ये दोनों संस्थाएं वैसे ही काम करती हैं। एक और उदाहरण दू इन दोनों संस्थाओं में कर्ज मांगने जाओ तो एक दूसरी शर्त लगाते हैं इनकी दूसरी शर्त क्या होती है जैसे भारत देश कभी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाएगा तो वो कहेंगे कि भारत के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो विदेशी कंपनियों को बेचो ये दूसरी शर्त है उनकी अब प्राकृतिक संसाधन क्या हैं हमारे हमारे यहाँ लोहे की खदानें हैं हमारे यहाँ कोयले की खदानें हैं हमारे यहाँ सोना निकलता है जमीन के नीचे से हीरे की खदानें हैं पन्ने की खदानें हैं बॉक्साइट की खदानें हैं एल्युमिनियम की हमारे यहाँ तो बेशकीमती खदाने ही खदाने हैं भगवान ने भारत देश को जमीन के ऊपर जितनी संपत्ति दी है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति जमीन के नीचे दे रखी है भगवान ने इस देश को तो जब भी हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाते हैं तो वह दूसरी शर्त लगाते हैं कि भारत की ये जो खदानें हैं कोयले की लोहे की हीरे की ये सब विदेशी कंपनियों को दे दो तो भारत की सरकार धड़ाधड़ विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करके इन खदानों को कौड़ी के भाव में बेचती रहती है आपको मालूम है इसी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में इस समय भारत के लोहे की ज्यादातर खदाने विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई है उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र में कर्नाटक में और गोवा में और झारखंड में सारी खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में इसी तरह से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है हीरे के व्यापार में डी बियर्स उसके हाथ में हमारी हीरे की खदानें चली गई और अब तो प्राकृतिक संसाधनों में आपको मालूम है खदानें तो होती हैं पहाड़ भी होते हैं जंगल भी होते हैं नदियां भी होती हैं सरोवर होते हैं तालाब होते हैं तो अब तो हमारी सरकारों ने विश्व बैंक और मुद्रा कोष के दबाव में आकर भारत की नदियों को विदेशी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है। नदियां बिक रही हैं हमारी आपको मैं बताना चाहता हूं जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की एक बहुत सुंदर बहुत अच्छी नदी है शिवनाथ नदी वो विदेशी कंपनी ने खरीद ली है पूरी की पूरी हम अभी तक ये मानते थे इस देश में कि पानी भगवान की दी हुई संपत्ति है सरकार की संपत्ति नहीं है लेकिन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह पानी को सरकार की संपत्ति बना दिया और सरकार ने उसको बेचकर विदेशी कंपनियों के हवाले करना शुरू कर दिया जंगल बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम हमारे देश में पहाड़ बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम उड़ीसा में सबसे ज्यादा जड़ी बूटी देने वाला जो पहाड़ है उसका नाम है गंधमारधन पर्वत गंधमारधन पर्वत पर हजारों किस्म की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं सारे दुनिया के विशेषज्ञ ये बात मानते हैं उस पूरे गंध पर्वत को विदेशी कंपनियों को बेचने की तैयारी चल रही है क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष का शर्त है कर्जे की तो हमारे सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाएं ये शर्त होती है मुद्रा कोष और विश्व बैंक की और एक तीसरी शर्त उनकी होती है कि भारत में ये जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने होते हैं ना जैसे बीएचईएल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है आईईएल है बीएचईएल है आईईएल है ऐसे भारत में दो बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्त यह है कि इन कारखानों को भी एक एक करके विदेशी कंपनियों को बेचते जाओ और हमारी सरकार पिछले पन्द्रह सालों से इन कारखानों को भी बेचने की तैयारी कर रही है कई कारखाने विदेशी कंपनियों के हाथ में जा चुके हैं फिर हमारे यहां जीवन बीमा व्यवसाय है लाइफ इंश्योरेंस है जर्नल इंश्योरेंस है इसको भी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव है विदेशी कंपनियों के हाथ में दे दो तो भारत ने जीवन बीमा के क्षेत्र में और सामान्य बीमा के क्षेत्र में छब्बीस पूंजी निवेश का अधिकार विदेशी कंपनियों को दे दिया अब नया कानून बनाकर उसको उनचास करने जा रहे हैं थोड़े दिन में चौहत्तर करेंगे और एक दिन सौ कर देंगे तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तें ऐसी खतरनाक होती है एक तीसरी शर्त बताता हूं विश्व बैंक और मुद्रा कोष की एक तीसरी शर्त यह होती है कि हमारे भारत की सरकार जो बजट बनाती है और उस बजट में गरीबों के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है जिसको सब्सिडी के नाम से हम जानते हैं इसको कम करते जाओ और हर साल के गरीबों के ऊपर खर्च होने वाले बजट को कम करते जाओ तो सन उन्नीस से भारत की सरकार ने गरीबों के लिए बजट में धन कम करना शुरू कर दिया तो शिक्षा के लिए धन कम हो गया स्वास्थ्य के लिए धन कम हो गया चिकित्सा के लिए धन कम हो गया किसानों के लिए धन कम हो गया खेती के लिए धन कम हो गया सिंचाई के लिए धन कम हो गया माने भारत के आम आदमी की जरूरतें पूरी करने वाली जो योजनाएं हैं विकास की उन सबके लिए सरकार के पास अब धन की कमी है क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष की वो शर्त है और विश्व बैंक और मुद्रा कोष क्या कहते हैं वो कहते हैं हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दो चिकित्सा का प्राइवेटाइजेशन कर दो न्याय का प्राइवेटाइजेशन कर दो सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कर दो संसाधनों का प्राइवेटाइजेशन कर दो और धीरे धीरे सरकार वही कर रही है आपको मालूम है सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है सड़कें विदेशी कंपनियों को या निजी ठेकेदारों को दी जा रही है बनाने के लिए बनाने के लिए कर्ज की जरूरत है सरकार उसकी कमी पूरी कर रही है कर्जा सरकार दिलवा रही है कर्जा वो ठेकेदारों के नाम से वो देशी हो या विदेशी हो विड्रॉ किया जा रहा है सड़क बना रहे हैं सड़क बनाकर उस पर टोल टैक्स वसूल रहे हैं दस साल के लिए बीस बीस साल के लिए तीस तीस साल के लिए चालीस चालीस साल के लिए एक किलोमीटर का डेढ़ रूपया दो रूपया ढाई रूपये के हिसाब से टोल टैक्स वसूल रहे हैं और सरकार उन सड़कों पर चलने के लिए रोड टैक्स अलग से वसूल रही है और कुछ सड़कें तो पूरी विदेशी कंपनियों की मिल्कित की हो गई हैं इस देश में वो जितना मनमाना चाहें उतना टैक्स वसूल सकते हैं आप कभी जाओ मुंबई से पुणे के बीच में एक सड़क बनी है जिसको एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं उस पर 150 रुपए टोल टैक्स है 150 रुपए, जबकि सड़क की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है जाओ तो डेढ़ रुपए दो आओ तो डेढ़ रुपए माने सड़कों की मिल की अब विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई भवने विदेशी कंपनियों के हाथ में जंगल विदेशी कंपनियों के हाथ में सरोवर तालाब नदियां विदेशी कंपनियों के हाथ में सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाएं ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें होती हैं ऐसी खतरनाक शर्तों के आधार पर वो कर्ज देते हैं और हमारे जैसे गरीब देश उनसे कर्ज लेकर दुष्चक्र में फंसते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए अपनी आजादी को गंवा बैठते हैं ऐसी एक और खतरनाक संधि के बारे में बात करना चाहता हूँ हमारे देश की सरकारें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधिया कर रही हैं, दूसरे देशों के साथ जिनको कहा जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता या मुक्त व्यापार के समझौते तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ ये मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं भारत से थोड़ा दूरी पर रहने वाले जो देश हैं उनके साथ मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं इन मुक्त व्यापार के समझौतों की एक ही शर्त होती है कि दूसरे देशों से आने वाला जो सामान है वो भारत में सस्ता किया जाए और बाहर से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाए तो जिन विदेशी सामानों पर हमारे यहां 300 सौ साढ़े तीन सौ प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी लगती है मुक्त व्यापार के समझौते के बाद वो कस्टम ड्यूटी जीरो प्रतिशत हो जाती है शून्य प्रतिशत हो जाती है परिणाम क्या होता है जब आपने मुक्त व्यापार का समझौता किया जैसे चीन के साथ हमने मुक्त व्यापार का समझौता किया एक उदाहरण से बताता हूं तो उसमें चीन से आने वाले जो खिलौने हैं उस पर हमने कस्टम ड्यूटी घटा दी चीन के खिलौने बहुत सस्ते हो गए भारत में आकर धड़ल्ले से बिकने लगे परिणाम हुआ कि भारत के खिलौने बनाने वाले हजारों लाखों उद्योग बंद हो गए और सारे बाजार में अब चीन के खिलौने ही बिक रहे हैं भगवान ऐसे ही चीन के यहां से हमने एक समझौता कर लिया उसमें चीन के यहां से मूर्तियां आती हैं भगवान की बनी हुई लक्ष्मी और गणेश जी जो दिवाली पर हम पूजते हैं पूजते वो चीन के बने हुए हैं और उस चीन में ना कोई लक्ष्मी को मानता है न कोई गणेश को मानता है क्योंकि वो नास्तिक देश है तो वहां से लक्ष्मी गणेश जी हनुमान जी आते हैं और पूरी दिवाली पर सबसे ज्यादा वही बिकते हैं फिर इसी तरह हमारे यहां दिवाली पर छोटे बल्बों की हम जो झालर और लड़ी लगाते हैं वो चीन के बल्बों की है तो मुक्त व्यापार का हमने चीन से समझौता किया चार हजार ऐसी वस्तुएं हैं जो चीन से आती हैं बहुत सस्ती कीमत पर जिन पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल थोड़ी सी जीरो परसेंट एक परसेंट, परसेंट की रखते हैं और वह सस्ती सस्ती चीजें आके बाजार में भर जाती हैं अंतिम दुष्परिणाम निकलता है कि भारत की जो कंपनियां उन चीजों को बनाती हैं उनकी महंगी हो जाती हैं चीजें वो बेच नहीं पाते हैं और हजारों लाखों छोटे उद्योग इस देश में बंद होते चले जाते हैं हमारी सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार का समझौता किया ताइवान के साथ किया थाईलैंड के साथ किया वियतनाम के साथ किया ऐसे दस देशों के साथ अभी सरकार ने समझौते किए इसमें कॉफी आ रही है वहां से तेल आ रहा है नारियल का कॉफी आ रही है चाय आ रही है और कई तरह की खेती की चीजें आ रही हैं, कपास आ रही है वहां से मशीनरी के आइटम आ रहे हैं बहुत सारी चीजें आ रही हैं इन दस देशों से परिणाम क्या है कि चार पांच हजार चीजें आ रही हैं उनमें से कस्टम ड्यूटी लगभग शून्य के बराबर है जीरो प्रतिशत है या एक दो प्रतिशत के आसपास है बहुत सस्ती सस्ती चीजें आके ये बाजार में भर रही हैं और भारत में कॉफी पैदा करने वाले रो रहे हैं नारियल पैदा करने वाले रो रहे हैं चाय पैदा करने वाले रो रहे हैं टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलाने वाले रो रहे हैं कपास पैदा करने वाले रो रहे हैं सब लोग रो रहे हैं क्योंकि विदेशों से ये सब सस्ती चीजें आ रही और ये क्यों आ रही है क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं और ये मुक्त व्यापार के समझौते फांसी का फंदा बन जाते हैं गलों में उन छोटे छोटे उद्योग चलाने वालों के लिए एक और ऐसी हमने कुछ संधियां की हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से बहुत खतरनाक संधि है वो तो डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस ट्रीटी करके एक संधि है साठ देशों के साथ हमने ये संधि कर रखी है उसमें से मॉरिशस एक है और हमारे पड़ोसी कई देश हैं साठ देशों से हमारी ये संधि है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस फ्री इसमें क्या होता है कि मॉरिशस जैसे साठ देशों की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार करेगी अगर वो मॉरिशस में इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स पे कर रही है तो भारत में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा ये है संधि तो परिणाम क्या होता है बहुत सारी विदेशी कंपनियां मॉरिशस में जाके पहला ऑफिस बना लेती हैं फिर वहां से भारत में घुसकर पूंजी निवेश करती हैं और उस पूंजी निवेश पर जितना मुनाफा वो कमाते हैं एक पैसा टैक्स दिए बिना सब लूट कर यहां से ले जाते और हर साल हमारे देश में पंद्रह से बीस हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस चक्कर में हो जाता है अब मॉरिशस बिल्कुल छोटा सा देश है लेकिन पूंजी निवेश की तालिका में आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश करने वाला देश मॉरिशस बना हुआ है उसके पास अपने लिए कुछ खाने पीने को नहीं है स्वावलंबी देश नहीं है स्वदेशी नहीं है पूरा अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है वो भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश कहां से कर रहा है बहुत सारे देशों की कंपनियां वहां आकर पूंजी निवेश करके भारत में घुस रही हैं क्योंकि टैक्स की उनको चोरी करने का रास्ता खुला हुआ है और ऐसी संधि साठ देशों के साथ हमने कर रखी है जिसमें हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है खाली मॉरिशस देश वाला अध्ययन मैंने किया था पंद्रह हजार करोड़ का नुकसान हर साल हमको होता है मॉरिशस देश के साथ संधि हमने कर रखी साठ और भी देश है इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा एक हमने मल्टीलेटरल ट्रीटी की हुई है दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर जिसका नाम है डब्लू एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट पहले इसको हम गेट एग्रीमेंट कहते थे आजकल इसको डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट कहते हैं इस एग्रीमेंट में तो इतनी खतरनाक शर्तें हैं मैं इसकी एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं डब्लू एग्रीमेंट की पूरी कॉपी मेरे पास है ये करीब पांच पेज का एग्रीमेंट है इस एग्रीमेंट को भारत सरकार ने उन्नीस में साइन किया 2005 से यह भारत में लागू हो गया इस एग्रीमेंट की एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड माने ये पांच पन्ने का जो पूरा एग्रीमेंट है ये पूरा का पूरा आपको मानना ही पड़ेगा इसकी एक लाइन एक वाक्य भी आप अलग नहीं कर सकते ये इसका मतलब अब इसमें पांच पेजों में अलग अलग समझौते हैं जैसे एग्रीमेंट फॉर टेक्सटाइल है एग्रीमेंट फॉर एग्रीकल्चर है एग्रीमेंट फॉर सर्विसेज है एग्रीमेंट ऑन पेटेंट्स है जिसको ट्रिप्ट कहते हैं ऐसे इसमें 28 समझौते हैं उन सभी समझौतों की शर्तें इतनी इतनी खराब है कि देश का पूरा का पूरा आर्थिक नाश हो जाए ऐसा खतरनाक ये एग्रीमेंट साइन हुआ है मैं एक दो उदाहरण से आपको समझाता हूं पांच पेज का सारा एग्रीमेंट तो पढ़ के नहीं बता पाऊंगा लेकिन इसके एक दो आर्टिकल जरूर पढ़ के बताना चाहता हूं जो बहुत खतरनाक है हमारे भारत देश में अभी तक की यह व्यवस्था रही है कि दवा के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में कोई भी नया जो आविष्कार होता है तो आविष्कार पर पेटेंट होता है लेकिन आविष्कार का जो तरीका होता है वो पेटेंट नहीं होता तरीके को हम कहते हैं प्रोसेस और जो बनके तैयार होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट तो भारत में प्रोसेस का पेटेंट तो नहीं होता प्रोडक्ट का पेटेंट होता है लेकिन वो आविष्कारी हो तो माने नया हो तो अब ये जो नया एग्रीमेंट है डब्ल्यू का वो ये कहता है कि आविष्कार हो या ना हो नया हो या ना हो प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो सबको पेटेंट देना ही पड़ेगा और कम से कम बीस साल के लिए देना पड़ेगा अब इसमें होता क्या है कि विदेशों से कोई नई दवा आई वो नई दवा को हमने दूसरे तरीके से बना लिया और सस्ती कीमत पर हम भारत में बेच सकते हैं अब इस एग्रीमेंट के बाद कोई भी विदेशी दवा आती है उसकी कितनी भी सस्ती कीमत पर हम दूसरी दवा बना के नहीं बेच सकते 20 साल तक वही कंपनी उस दवा को बेचेगी और लाखों करोड़ों रूपये लूटेगी ऐसा एग्रीमेंट है जी इसी तरह बीज के क्षेत्र में हमारे यहां ये होता था कि किसान जो बीज बनाते हैं उस पर किसी कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता लेकिन अब इस समझौते में बहुत साफ लिखा हुआ है कि बीज किसान का हो या कंपनी का पेटेंट के मालिक का ही अधिकार होगा ऐसी इसमें एक दो नहीं हजारों शर्तें डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट में और यह भी हमने साइन कर लिया है इस तरह से अंतरराष्ट्रीय संधियों के मकरजाल में हमारा ये देश फंस गया अब हमें इसको बाहर निकालना है तो कोई बहुत बड़ा अभियान कोई बहुत बड़ी ताकत के साथ अभियान चलाना पड़ेगा और इन संधियों के मकर जाल को काटना पड़ेगा और भारत जैसे दुनिया के देशों को खड़ा करके इस पूरी दुनिया को इन संधियों के मकर से मुक्त कराना पड़ेगा कुछ एक दो और महत्वपूर्ण संधियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं उसके पहले एक पुरानी छोटी सी अधूरी बात को पूरा कर दूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि हमने की है डब्ल्यूटीओ की संधि हमने की है जिसमें मैंने पेटेंट की बात आपसे कही उस संधि में कुछ और भी खतरनाक एक दो बातें हैं जो मैं आपके ध्यान में और पूरे देश के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी तक हमारे देश में ऐसा होता रहा कि कोई विदेशी कंपनी जब व्यापार करने के लिए आती है तो हम उसको विदेशी कंपनी मान के उसके साथ व्यवहार करते हैं और कोई भी देश में ऐसे ही व्यवहार होता है जब आप अपने देश के नागरिक होते हुए अपने देश में व्यापार करते हैं तो एक तरह का व्यवहार आपके साथ होता है जब आप बाहर के नागरिक की हैसियत से आकर हमारे देश में या किसी देश में व्यापार करेंगे तो विदेशी नागरिक की हैसियत से आपके साथ व्यवहार होता है लेकिन इस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट है एग्रीमेंट फॉर ट्रिम्स उसका नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर उसका मैं एक धारा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं इतनी खतरनाक है कि अभी तक मैंने कहा ना कोई विदेशी आएगा तो व्यापार करेगा हम उसको विदेशी मानेंगे और हमारे देश का नागरिक भारत में व्यापार करेगा तो उसको देशी मानेंगे स्वदेशी मानेंगे अब इस एग्रीमेंट में डब्ल्यूटीओ में यह लिखा हुआ है कि, कि किसी भी विदेशी कंपनी को या विदेशी नागरिक को भारत में व्यापार करते समय आपको वो सब सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो किसी स्वदेशी कंपनी को और स्वदेशी नागरिक को आप देते हैं और आप उसको विदेशी नहीं मान सकते उसकी संपत्ति की सुरक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी भारतीय और स्वदेशी नागरिक की संपत्ति की रक्षा करनी पड़ती है इतने खतरनाक इसमें एग्रीमेंट में संधि में समझौते में, में वाक्य लिखे हुए माने विदेशी कंपनी कोई आए भारत में उसने पूंजी लगाई अब वो पूरी कंपनी भारत की सरकार की नजरों में विदेशी नहीं है वो स्वदेशी कंपनी की तरह ही है और उसकी सुविधा उसका सुख सब कुछ आपको वैसे ही संरक्षित और सुरक्षित रखना पड़ेगा जैसे किसी स्वदेशी और देशी कंपनी का आप रखते हैं अब मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आई जैसे यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी अमेरिका से भारत में आई उसने 3 दिसंबर उन्नीस की रात को भोपाल में एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस उसमें से रिसी और वो गैस के कारण सत्रह हजार लोग एक रात में तड़प तड़प तड़ के मर गए डेढ़ लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना वो मानी जाती है इसको एक अमेरिका की कंपनी ने किया और उस कंपनी के खिलाफ भारत देश में एक अभियान चला उस अभियान के तहत कंपनी की संपत्ति जब्त हुई सरकार ने और अदालत ने मिलकर कार्यवाही की वो संपत्ति लोगों में बांटी गई ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार के कारण वो सबको बराबर नहीं मिल पाई और संपत्ति जितनी कंपनी की अस्थायी थी उस पर ताला डाला गया कंपनी कुछ बेचकर यहां से भाग न जाए इसके लिए व्यवस्था की गई ये हुआ लेकिन यह डब्लू एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर यह दुर्घटना हो जाए तो बहुत अफसोस के साथ मैं आपसे कहता हूं उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को पसीने आ जाएंगे क्योंकि उस कंपनी की संपत्ति की रक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी देशी और कंपनी की रक्षा की जाती है और उसको वो सारी सुख सुविधाएं और नियम बना देने पड़ेंगे जो किसी देशी आदमी के लिए किए जाते हैं तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आकर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे यहां करेंगी और हम उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कड़क कार्रवाई नहीं कर पाएंगे ये इस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट की शर्तों में लिखा हुआ है और एक शर्त के बारे में मैं बताना चाहता हूं हमारे खेती और किसानों से जुड़े हुए एक एग्रीमेंट के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि भारत के किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस संधि के लागू होने के बाद वो सारी सहायता बंद करनी पड़ेगी और वो सहायता बंद होने का मतलब है कि किसानों के द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से देना पड़ेगा ज्यादा भाव आप नहीं दे सकते और किसानों के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर सरकार की जो घटोत्तरी की व्यवस्था है माने कम कीमत पर उसको बिकवाने की व्यवस्था है वो धीरे धीरे पूरी खत्म करनी पड़ेगी तो किसानों को यूरिया डीएपी अब सस्ता नहीं मिल सकता किसानों को डीजल सस्ता नहीं मिल सकता किसानों को पानी सस्ता नहीं मिल सकता और उनके द्वारा पैदा की जाने वाली कपास गेहूं चावल चने का भाव ज्यादा नहीं दिया जा सकता भले सरकार के पास पैसा हो या न हो अंतर्राष्ट्रीय सी बाजार भाव के हिसाब से ही वो देना पड़ेगा और वो आप ज्यादा नहीं दे पाएंगे अब हम हमारे 77 करोड़ किसानों की मदद नहीं कर पाएंगे सरकार की हैसियत के रूप में यह इस संधि के एक समझौते का हिस्सा है और इसमें एक सबसे खतरनाक वाक्य में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आप ये पूरे देश के लोगों को पढ़कर सुनाएं इस संधि को लागू करने के लिए जो पहला अध्याय लिखा गया है उस पहले अध्याय में लिखा गया है वो ये कि आप जब इस संधि को लागू करेंगे माने भारत जैसा देश जब इस संधि को लागू करेगा तो इस संधि के हिसाब से आपके कायदे कानून बदलने पड़ेंगे ना कि कायदे कानून के हिसाब से ये संधि बदली जाएगी ये कितनी खतरनाक बात है आप इसका अंदाजा लगाइए हमने यह संधि कर ली डब्ल्यूटीओ की अब हमारे देश का कोई कानून इस संधि के खिलाफ है तो हमको वो कानून बदलना पड़ेगा यह संधि नहीं बदली जाएगी इसमें लिखा हुआ है नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड जब तक ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट आप स्वीकार नहीं कर लेते और इसके हिसाब से आपके कायदे कानून नहीं बदल देते तब तक ये संधि लागू नहीं मानी जाएगी माने इस संधि को लागू करने के लिए भारत की सरकार को कोई को भी कानून बदलना है कोई भी नियम बदलना है तो वो बदल देना बहुत जरूरी है इस संधि को बदला नहीं जा सकता अब मैं आपको उदाहरण से सम... जाता हूं इसका कितना खतरनाक गंभीर परिणाम होगा उसका अंदाजा लगाइए इस संधि में एक जगह लिखा हुआ है कि भारत में जो सेवा का क्षेत्र है सर्विसेज का सेक्टर है वो विदेशी कंपनियों के लिए खोलना पड़ेगा और सेवा के क्षेत्र में क्या क्या आता है उत्पादन को छोड़कर जितनी भी गतिविधि दुनिया में चलती है वो सब सेवा क्षेत्र में आती है मैं आपको नाम लेके बताता हूं यह वकालत का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है चिकित्सा का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है ये होटल मैनेजमेंट का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है ये सड़क पर झाड़ू लगाने का काम सेवा क्षेत्र में आता है कैटरिंग का काम सेवा क्षेत्र में आता है माने हजारों तरह के काम सेवा क्षेत्र में आते हैं तो ये संधि में लिखा हुआ है कि सेवा के क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोलना पड़ेगा माने अब विदेशी वकील आकर भारत में वकालत कर सकेंगे विदेशी डॉक्टर आकर भारत में चिकित्सा कर सकेंगे विदेशी होटल मैनेजमेंट की कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर सकेंगी झाड़ू लगाने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर सकेंगी रेस्टोरेंट होटल खोलने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आ सकेंगी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आ सकेंगी माने सेवा के हर क्षेत्र में विदेशी आ सकेंगे अब हम उनको रोक नहीं सकेंगे अब होने वाला क्या है मान लीजिए संधि के लागू होने के बाद सेवा के क्षेत्र में शिक्षा में कल्पना करिए विदेशी स्कूल आ गए विदेशी कॉलेज आ गए विदेशी यूनिवर्सिटी आ गई और यहां हरिद्वार में आकर विदेशी यूनिवर्सिटी ने अपनी एक शाखा खोल ली मान लीजिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक शाखा यहां खोल ली हरिद्वार में परिणाम क्या होगा ज्यादातर विद्यार्थी वहीं जाके भर्ती हो जाएंगे और हमारे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी नजर नहीं आएंगे दाखिले के लिए और विदेशी विश्वविद्यालय जो खुलेंगे वो कैंपस नहीं बनाएंगे वो अपना एक ऑफिस खोलेंगे दस बाई दस का और यहां से कहेंगे डिग्री बांटेंगे हम आपको परीक्षा आप अपने घर में बैठ के दे दो डिग्री यहां आके ले लो और ऑक्सफोर्ड की और कैम्ब्रिज की डिग्री अगर हरिद्वार में मिलती है तो कौन विद्यार्थी नहीं जाएगा वहां लेने के लिए इसी तरह से विदेशी एडवोकेट आएंगे वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे और सरकार उनके लिए कानून बदलने की तैयारी कर रही है हमारे देश में वकीलों का एक कानून है इंडियन एडवोकेट एक्ट ये कानून कभी बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेहनत करके इस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीय न्याय व्यवस्था में विदेशी वकील आकर कभी वकालत नहीं कर सकेंगे अब उस कानून को बदलना है यह डब्लू की संधि कहती है अब विदेशी वकीलों के लिए दरवाजा खोलना है और विदेशी वकील आकर यहां पर बहस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो यहां के मुवक्की तो कहेंगे कि भैया अंग्रेजी में ही सारा बहस होना है और इन विदेशियों को तो भारतवासियों से अच्छी अंग्रेजी आती लिहाजा हमारा मुकदमा तो हम इन्हीं को दे रहे हैं तो भारतीय वकीलों के पास क्या होगा खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे विदेशी डॉक्टर आ जाएंगे चिकित्सा करने के लिए विदेशी हॉस्पिटल आ जाएंगे विदेशी होटल आ जाएंगे हर जगह विदेशी, विदेशी विदेशी विदेशी अगर छा जाएंगे तो आप कल्पना करिए कि उन्नीस में हमने जितनी मेहनत करके एक विदेशी कंपनी को भगाया अब इस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के बाद हजारों विदेशी कंपनियां और आ जाएंगी तो देश की आजादी तो वैसे ही चली जाएगी ऐसे खतरनाक समझौते का नाम है विश्व व्यापार संगठन समझौता ऐसी और एक संधि के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं ये जो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट जैसी संधि हुई है ऐसे ही एक संधि होने की बात चल रही है भारत ने अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं लेकिन जबरदस्ती भारत को धकेलकर उसमें हस्ताक्षर कराया जा रहा है उस संधि का नाम है एनपीटी न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी इस संधि में क्या हो रहा है कि भारत से यह कहा जा रहा है कि तुम इसमें हस्ताक्षर करो भारत देश इसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है इस संधि में ऐसी भेदभाव की व्यवस्था है कि अमरीका जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन रूस और चीन जैसे देशों ने जो परमाणु हथियार बना लिए हैं वो सारे हथियारों को अपना वो सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन भारत जैसे देश इसमें हस्ताक्षर करके ये गारंटी करें कि भारत अपने सारे परमाणु हथियारों को बंद करेगा ध्वस्त करेगा खत्म करेगा हमसे संधि करवाने की अपेक्षा कर रहा है अमेरिका और अमेरिका ही कह रहा है कि भारत ये वायदा करे कि भारत के पास जितने परमाणु बम हैं उनको वो नष्ट कर देगा भारत सरकार वायदा करे इस संधि में कि एक भी नया परमाणु बम आप नहीं बनाएंगे और भारत सरकार ये वायदा करे कि परमाणु बम बनाना तो दूर की बात है परमाणु बम के लिए परीक्षण भी नहीं कर सकेंगे आप एक भी नया अब तक जितने परीक्षण आपने किए कर लिए अब आगे एक भी नया परीक्षण आप नहीं कर सकेंगे तो भारत से ये अपेक्षा की जा रही है कि भारत अपने सारे परमाणु हथियारों को नष्ट कर दे नया परीक्षण ना करे और नया परमाणु हथियार ना बनाए लेकिन इसी संधि में अमेरिका रूस ब्रिटेन फ्रांस और चीन जैसे देश शामिल हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने जितने परमाणु हथियार बनाए हैं वो हम अपनी मर्जी से सुरक्षित रखेंगे और अपनी मर्जी से चाहेंगे तो नष्ट करेंगे कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता तो एनपीटी संधि में अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस चीन जैसे देशों को एक अधिकार है और भारत को कहते हैं आपको ये अधिकार नहीं है तो भारत इसलिए इसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहा है तो दुनिया के सभी देशों से भारत के ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है कि आप इसमें हस्ताक्षर करो करो करो करो करो और धीरे धीरे भारत में ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो अमेरिका समर्थक है और इस संधि के समर्थक हैं और समय आने पर वो चुपचाप इसमें हस्ताक्षर कर दें अब अगर एनपीटी में हमने हस्ताक्षर किया तो खतरा कितना बड़ा है मैं आपको बताना चाहता हूं भारत ने हस्ताक्षर कर दिया एनपीटी में भारत के पास कहा जाता है कि इस समय 120 परमाणु बम है तो ये सारे परमाणु बम हमें नष्ट करने पड़ेंगे नया कोई बम हम बना नहीं सकेंगे और उसका परीक्षण भी नहीं कर सकेंगे कभी खुदान खास्ता पाकिस्तान का दिमाग फिर गया और पाकिस्तान के पास भी 70 अस्सी परमाणु बम है ये वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया है तो किसी दिन पाकिस्तान का दिमाग फिर गया और उसने भारत के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया और आप क्योंकि एनपीटी संधि से बंधे हुए हैं इसलिए आप परमाणु बम ना गिरा सकते हैं न परीक्षण कर सकते हैं तो हमारे तो लाखों लोग ऐसे ही मर जाएंगे हम तो उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे पाकिस्तान को और अमेरिका जबरदस्ती भारत को धकेल धकेल कर इस एनपीटी की संधि में लाना चाहता है ताकि भारत के सारे हाथ बंद जाएं और हर समय हम अमेरिका के ऊपर आधारित हो जाएं, अमेरिका के ऊपर निर्भर हो जाएं और हर समय अमेरिका की चाकरी करें जी हजूरी करें अपनी सुरक्षा के लिए भी हम अमेरिका पे निर्भर हो जाएं। ये एनपीटी की संधि और एक संधि भारत से करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है उसका नाम है सी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी सीटीबीटी उसको शॉर्ट में कहते हैं इस संधि में भी यही व्यवस्था है अभी हमारे देश में क्या होता है मैं एक छोटा सा तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं 1970 के पहले भारत देश में अपनी सुरक्षा करने के लिए एक भी परमाणु बम नहीं था 1970 के पहले हमारे देश में अपनी सुरक्षा करने के लिए एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी 1970 के पहले अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास किसी तरह की कोई बड़ी तकनीकी नहीं थी 1970 के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने अपना जी जान लगा दिया इस देश को सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए जिन वैज्ञानिकों ने अपना जी जान लगाया है इस देश की सुरक्षा को स्वावलंबी बनाने में उनमें एक डॉक्टर भाभा हुआ करते थे एक डॉक्टर सेठना हुआ करते थे एक डॉक्टर आयंगर हुआ करते थे एक डॉक्टर मनमोहन हुआ करते थे और उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते हैं जो गौरवशाली राष्ट्रपति के रूप में इस देश में पद पर सुशोभित रह चुके हैं डॉक्टर भावा हो डॉक्टर आयंगर हो डॉक्टर सेठना हो डॉक्टर ये एपीजे अब्दुल कलाम हो ये सारे के सारे वैज्ञानिकों का एक ही उद्देश्य रहा ऐसे 60,000 वैज्ञानिक हुए हैं मैंने तो नाम लिया है तीन चारों का 60,000 भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी ताकत लगाकर पिछले 40 वर्षो में इस देश को सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाया हमारे यहाँ पचास किलोमीटर की मार करने वाली पहली मिसाइल बनाई स्वदेशी फिर 100 किलोमीटर की मार करने वाली बनी फिर 500 किलोमीटर की फिर हजार किलोमीटर की अब साढ़े तीन हजार किलोमीटर की मार करने वाली संपूर्ण स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास है जो किसी भी देश की मदद के बिना हमने बनाई है इसी तरह से हमने परमाणु बम के परीक्षण किए हैं बिना किसी की मदद के और हमने हमारी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाए हैं लगभग 120 परमाणु बम है ये सब भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल है और उनकी स्वदेशी भावना की ताकत है ये अगर वो वैज्ञानिक स्वदेशी भावना से ओतप्रोत नहीं होते तो ये सारे वैज्ञानिक भारत की धरती को छोड़कर भाग गए होते और अमेरिका और यूरोप में अच्छी नौकरियां करके अपना जीवन बिता रहे होते लेकिन से एक भी वैज्ञानिक भारत छोड़कर नहीं गया एक भी वैज्ञानिक ने मातृभूमि को छोड़ना पसंद नहीं किया कम पैसे लेकर भी इस देश की सेवा की अपमान सहन करते हुए भी इस देश की सेवा की आप जानते हैं कि इस देश में नेताओं की जितनी सम्मान और इज्जत होती है उतनी वैज्ञानिकों की सम्मान और इज्जत इस देश में नहीं होती है फिर भी इन वैज्ञानिकों ने अपमान सहते हुए अपनी इज्जत को दांव पर लगाते हुए कम पैसे में काम करते हुए विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए इस देश को मिसाइल उत्पादन में स्वावलंबी बनाया बम उत्पादन में स्वावलंबी बनाया हथियारों के उत्पादन में स्वावलंबी बनाया हर क्षेत्र में हम धीरे धीरे स्वावलंबी होते गए ये हमारी आज की स्थिति है अब सीटीबीटी नाम की जो संधि है वो क्या कहती है सीटीबीटी संधि यह कहती है कि मिसाइल बनाने के पहले मिसाइलों के परीक्षण करने पड़ते हैं आप जानते हैं हमारे देश की सरकार ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है धनुष और वो संपूर्ण स्वदेशी मिसाइल है भारत के वैज्ञानिकों ने नट बोल्ट से लेकर उसका पूरा इंजन तक सब कुछ यहीं बनाया है विदेशों से कुछ नहीं लाया तो मिसाइल बनाने के लिए परीक्षण करने पड़ते हैं तो अब सीटीबीटी की संधि यह कहती है कि हम सारे परीक्षण बंद कर दें मिसाइलों के एक भी नया परीक्षण हम मिसाइलों का ना करें और दुनिया भर के देश मिसाइलों के जो परीक्षण करते हैं अमेरिका चीन जापान जर्मनी जैसे वो करते रहें उनको छूट है भारत को यह छूट नहीं है तो ऐसी भेदभावपूर्ण संधि सीटीबीटी ऐसी भेदभावपूर्ण संधि एनपीटी इस पर भारत को जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है अमेरिका में पिछले 50 साल में जितने राष्ट्रपति आए यूरोप में पिछले 50 सालों में अलग अलग देशों के जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए सबने अलग अलग तरीके से भारत पर यह दबाव डाला कि जल्दी से जल्दी भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करे और एनपीटी पर हस्ताक्षर करे इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह है कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर हो जाना अपनी आत्मरक्षा के लिए अमेरिका जैसे देशों का पिछलगू हो जाना अपने देश के विकास के लिए हथियारों के विकास के लिए चाहे वो परमाणु हथियार हो या नॉन पर, बिना परमाणु हथियार हो सब तरह के हथियारों के विकास के लिए विदेशियों पर निर्भर हो जाना और आप जानते हैं सुरक्षा के क्षेत्र में आप विदेशियों पर निर्भर हो जाएं, तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं होती अन्न की सुरक्षा हो या सीमा की सुरक्षा हो दोनों ही स्तर पर अगर आप विदेशियों पर निर्भर हो गए तो वो तो आपकी पूरी आजादी को ही मटियामेट कर सकते आप जानते हैं पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और आपको यह भी मालूम है कि अमेरिका के पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और आजादी के पिछले साठ वर्षों में तिरसठ वर्षों में हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है और जो पाकिस्तान लगातार चोरी करके परमाणु बम बना रहा है और बार बार पाकिस्तानियों की धमकी ये हमको मिलती रहती है कि जरूरत पड़ने पर भारत के ऊपर हम ये प्रयोग कर सकते हैं उस स्थिति में भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने ऊपर निर्भर न होके अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हो गया और कल को अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान उनको ज्यादा प्यारा है भारत की तुलना में तो हम तो हमारी सुरक्षा को भी गवा बैठेंगे हमारी सीमाएं भी हमारे हाथों से चली जाएंगी 26 नवंबर हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला हुआ था और सारी दुनिया ने वो देखा अमेरिका ने भी वो देखा लेकिन जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर का भारत पर हमला करवाया और उसकी योजना बनाई उनको पाकिस्तान में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाए इसके लिए भारत सरकार अमेरिका से कह रही है लेकिन अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर रहा है जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने छब्बीस नवम्बर का हमला भारत में योजना बनाया वो पाकिस्तान में जिंदा है खुले घूम रहे हैं सड़कों पर नाच रहे हैं ना पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है ना उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं और अमेरिका भी इस मामले में मौन है भारत सरकार बार बार अमेरिका के पास जाके ये कहती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों पर दबाव होना चाहिए उनको सजा होनी चाहिए उनके खिलाफ मुकदमे चलना चाहिए अमेरिका कह देता है हां हम कोशिश करेंगे हां हम कोशिश करेंगे लेकिन कुछ नहीं करता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा से बार बार ये कहा कि हमारी आपसे विनम्र गुजारिश है आप दबाव डालिए पाकिस्तान पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए बराक ओबामा ने हां तो बोल दिया लेकिन कार्यवाही के रूप में शून्य का शून्य ही है हम ये देख रहे हैं क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान में अलग हित हैं और भारत के पाकिस्तान के साथ अलग हित हैं ऐसी स्थिति में अगर हम हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों से निकालकर दूसरों के हाथों में डाल दें एनपीटी पर साइन कर दें सीटीबीटी पर साइन कर दें तो हमारे लिए तो ये आत्महत्या करने जैसा होगा मौत के मुंह में पूरे देश को डालने जैसा होगा इसलिए भारत किसी भी ताकत के दबाव में ना झुके और एनपीटी पर कभी समझौते ना करे सीटीबीटी पर कभी समझौता ना करे यह बात हमें पूरे देश के नागरिकों को समझानी है और समझाने के बाद सरकार के ऊपर इसका दबाव बनाना है कि हम सरकार से यह अपील करते हैं कि करोड़ों भारतीय नागरिक एनपीटी पर समझौता करने के पक्ष में नहीं है सीटीबीटी पर समझौता करने के पक्ष में नहीं तब तक नहीं है जब तक अमेरिका अपने परमाणु बम नष्ट नहीं करता रूस अपने परमाणु बम नष्ट नहीं करता चीन अपने परमाणु बम नष्ट नहीं करता फ्रांस अपने परमाणु बमों को नष्ट नहीं करता ब्रिटेन अपने परमाणु बमों को जब तक नष्ट नहीं करता तब तक हम क्यों करें यह कैसे हो सकता है कि अमेरिका परमाणु बम को रखे और हम ना रखें अमेरिका कहता है अमरीकी नागरिकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तो भारत के नागरिकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है अगर अमरीकी नागरिक की कोई हैसियत है दुनिया में तो भारत के नागरिक की भी कोई हैसियत है दुनिया में अगर अमेरिका परमाणु बम से अपने नागरिकों को सुरक्षा दे रहा है तो ये अधिकार भारत को भी है कि वो अपने परमाणु बम से अपने नागरिकों को सुरक्षा का अधिकार दे आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के पास तो मात्र 120 परमाणु बम है कुल मिलाकर लेकिन अमेरिका के पास तो चौबीस हजार है परमाणु बम रूस के पास करीब बीस हजार है परमाणु बम ब्रिटेन के पास फ्रांस के पास जर्मनी के पास चाइना के पास कुल मिलाकर 12 तेरह हजार परमाणु बम है हमारे पास तो कुल 120 हैं, अमेरिका के पास 24,000 हैं, तो जिन देशों ने चौबीस चौबीस परमाणु बम बना रखे हैं पहले उनको अपने परमाणु बम नष्ट करने चाहिए तब वो दूसरों से कहने के अधिकारी हो सकते हैं कि आप अपने परमाणु बम को नष्ट करो अन्यथा वो ये कैसे कह, कह सकते हैं हमसे हम कि हम हमारे परमाणु बम नष्ट करें जबकि उनके पास रखे हुए एक दिन मैंने हिसाब निकाला था कि अमेरिका चाहे तो पूरी दुनिया को 440 बार खत्म कर सकता है इस बात को समझिए अमेरिका के पास कुल जितने परमाणु बम है? उतने परमाणु बमों का उपयोग करके दुनिया को एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं 440 बार खत्म किया जा सकता इतने परमाणु बम उनके पास हैं। एक बार ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाए फिर दोबारा बस जाए फिर वो नष्ट हो जाए फिर तीसरी बार बस जाए ऐसा 440 बार दुनिया बसे और अमेरिका उसको नष्ट कर दे इतने परमाणु बम उसके पास हैं तो जिस अमेरिका ने इतने परमाणु बम बना रखे हों उसका दबाव हमारे ऊपर यह है कि हम हमारे सारे परमाणु बम नष्ट कर दें यह तो कुछ ऐसी कहानी है कि जो है सबसे ज्यादा दादागिरी गुंडागिरी और बेईमानी करने वाला हमको कह रहा है कि आप ईमानदार हो जाओ आप दादागिरी मत करो गुंडागिरी मत करो ऐसी स्थिति हमारे देश को बर्दाश्त नहीं और एक समझौते के बारे में बात करना चाहता हूं सारी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है तो इस गर्मी को रोका जाए इस पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जाए दुनिया में गर्मी बढ़ रही है तो इसमें खतरा किस बात का है खतरा इस बात का है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना तो ये जो बर्फ जमी रहती है ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुवों पर उसके आसपास के क्षेत्रों में ये बर्फ पिघलने लगती है बर्फ के पिघलने से नदियों में पानी बढ़ता है नदियों में पानी बढ़ने से समुद्र में पानी बढ़ता है और समुद्र में पानी का स्तर थोड़ा भी बढ़ गया तो दुनिया के 50 से ज्यादा देश हैं जो एक झटके में डूब जाएंगे क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं हमारा एक पड़ोसी देश है उसका नाम है मालद्वीप बिल्कुल छोटा सा देश है टापू जैसा देश है सबसे पहले डूब जाएगा वो देश अगर समुद्र के पानी में थोड़ी भी बढ़ोतरी हो जाए तो और मालदीव जैसे 50 देश डूब जाएंगे तो ये जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, ये कई वर्षों से इस बात का हल्ला मचा रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है बर्फ ज्यादा पिघल रही है ग्लेशियर घटते चले जा रहे हैं नदियों में पानी बढ़ रहा है समुद्र में पानी बढ़ रहा है तो पचास देशों के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ है तो ये दुनिया के सभी देशों से अपील कर रहे हैं कि आप ये गर्मी बढ़ने के जो कारण है इनको रोकिए और इनको कम करिए गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी एक सहयोगी गैस जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो गैसें हैं जो सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से पैदा होती है ये जितने आधुनिक सुख सुविधाओं वाले काम हम कर रहे हैं दुनिया में ये सारे आधुनिक सुख सुविधाओं के काम कार्बन डाईऑक्साइड को ही बढ़ा रहे हैं जैसे हम हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं उसके कारण सीएसटी गैसों का उत्पादन बढ़ता है वो गर्मी बढ़ाती हैं। जैसे हम गाड़ियां चलाते हैं गाड़ियां चलाने में डीजल पेट्रोल जलता है उसमें से कार्बन उत्सर्जन होता है उसके कारण गर्मी बढ़ती है इसी तरीके से हम दुनिया में बहुत सारे ऐशो आराम के लिए सैर सपाटे के लिए घूमने जाते हैं जरूरत नहीं है उससे गर्मी बढ़ती है मैं अभी थोड़े दिन पहले कुछ इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि अमेरिका एक ऐसा देश है किसी भी मिनट पर किसी भी एक मिनट पर अमेरिका की हवाई सीमा का अध्ययन करो तो हर समय सात हजार हवाई जहाज वहां उड़ रहे होते हैं हर समय हर समय हर मिनट सात हजार हवाई जहाज अमेरिका में उड़ रहे होते हैं माने दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई जहाज उड़ाने वाला देश इस समय अमेरिका है आपको मालूम है जब हवाई जहाज उड़ना शुरू करता है जब टेक ऑफ करता है तो जितनी ईंधन वो जलाता है और जितनी ऊर्जा को खत्म करता है उतने ईंधन को बचाकर लाखों गाड़ियों को सालों साल चलाया जा सकता है एक जहाज उतना ईंधन जला देता और अमेरिका में 7000 जहाज एट ए टाइम हर समय उड़ रहे होते हैं तो कितना ईंधन ये जलाते हैं और जितना ईंधन डीजल पेट्रोल और हवाई जहाज में जलता है वो सभी ईंधन जो है ना गर्मी पैदा करता है कार्बन उत्सर्जन बढ़ाता है तो दुनिया में ऐशो आराम की जितनी चीजें चल रही हैं वो सब कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली है और उससे गर्मी बढ़ रही है अब कार्बन उत्सर्जन और गर्मी बढ़ाने वाले देश है अमेरिका कनाडा जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन स्वीडन स्विट्जरलैंड डेनमार्क नॉर्वे जिनको अमीर देश कहा जाता है और जान पर बन के आ रही है गरीब देशों की मालदीव पे एकदम गरीब देश है मॉरिशस एकदम गरीब देश है ऐसे दुनिया के 50 देश डूबने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं तो मारे जाएंगे गरीब और मजा कर रहे हैं अमीर और ये अमीर देश मिलकर इस बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं कि उनकी जीवन शैली को वो बदलें जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो ये अमीर देशों की जीवन शैली का एक सबसे बड़ा खुटकर्म है पाप कर्म है ये मांसाहारी खाना खाते हैं ब्रिटेन है फ्रांस है जर्मनी अमेरिका है कनाडा है ऐसे 24 देश सबसे ज्यादा मांस खाते हैं दुनिया में और इनके मांस खाने के लिए हर साल जानवर कटते हैं और हर साल जो जानवर ये काटते हैं उन जानवरों को काट काट के खाते हैं करोड़ों की संख्या में ये जानवरों को काट देते हैं हर साल इन जानवरों को खिलाने के लिए अनाज पैदा करना पड़ता है 60 से 70 प्रतिशत अनाज पूरी दुनिया का ये जानवर खा जाते हैं फिर इन जानवरों को अनाज खिला के मोटा किया जाता है फिर उन मोटे जानवरों का मांस ये अमीर देश के लोग खाते हैं तो जानवरों का मांस पैदा करने में कार्बन उत्सर्जन होता है अनाज जब पैदा किया जाता है और जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तब कार्बन का उत्सर्जन होता है इन जानवरों के मांस को एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है फालतू में ट्रांसपोर्टेशन होता है तब कार्बन का उत्सर्जन होता है फिर इस मास को हमेशा रेफ्रिजरेशन की स्थिति में रखा जाता है तब कार्बन का उत्सर्जन होता है तो इस मास के उद्योग को चलाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है और फिर ये दुनिया के अमीर देशों की मौज मस्ती और ऐशो आराम के लिए सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है सारी दुनिया में कुल जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसका 60 से 70 प्रतिशत इन अमीर देशों के कारण है तो ये अमीर देशों के ऊपर गरीब देशों की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जीवन शैली को बदलिए और ये कार्बन उत्सर्जन को कम करिए ताकि गर्मी ज्यादा ना बढ़े ताकि बर्फ ज्यादा न पिघले ताकि हम डूबने से बच जाए तो पचास देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन ये बेईमान अमीर देश उनकी एक बात को भी सुन नहीं रहे हैं और ये अमीर देश बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन में कोई कमी करें उल्टा ये सारे अमीर देश आपस में मिलकर गरीब देशों पे दबाव डाल रहे हैं और उनको कह रहे हैं तुम कार्बन उत्सर्जन में कमी करो हम तो कमी नहीं करेंगे नहीं तो हमारा विकास बंद हो जाएगा हमारा विकास बाधित हो जाएगा अमेरिका की सरकार ने मना कर दिया दुनिया भर के 24 अमीर देशों की सरकारों ने मना कर दिया तो जिस संधि को अमीर देश करने को तैयार नहीं है उस संधि को गरीब देशों से जबरदस्ती करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है खुशी की बात यह है कि भारत देश ने साफ साफ कह दिया कि हम इस सम्मेलन की किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करते कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की और पिछले 100 वर्षों में इन्होंने जो नुकसान किया है पूरी दुनिया का उसका मुआवजा देने की हरजाना देने की 100 साल में अमेरिका और अमीर देशों ने जितना नुकसान कर दिया पूरी दुनिया में कार्बन पैदा करके उसका वो हरजाना भरें और आगे भविष्य में वो नई कार्बन पैदा करेंगे इसकी गारंटी दे तभी भारत इसमें समझौते पर हस्ताक्षर करेगा भारत ने मना कर दिया थोड़ा अच्छा हुआ हमने हिम्मत दिखाई इसी तरह की हिम्मत हर जगह दिखाने की जरूरत है परिणाम जानते हैं क्या निकला जैसे ही भारत ने हिम्मत दिखाई चीन ने भी हिम्मत दिखाई चीन ने कहा हम भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे ब्राजील ने हिम्मत दिखाई उन्होंने कहा हम भी नहीं करेंगे अर्जेंटीना ने कहा हम भी नहीं करेंगे अब धीरे धीरे सतहत्तर देश कह रहे हैं कि अगर भारत नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे अब ये सतहत्तर देशों को मुझे लगता है कि इस समय भारत देश के नेताओं के पास ऐसा अच्छा अवसर है कि इन सतहत्तर देशों को एकजुट कर लिया जाए और इनका एक अलग से संगठन बना लिया जाए और इस संगठन की ताकत से अमीर देशों को झुकाया जाए मजबूर किया जाए और अमीर देशों से कहा जाए कि आप जिम्मेदार हैं कार्बन उत्सर्जन के और पर्यावरण की गर्मी के तो पहले आप कटौती करो अपनी जीवन शैली को बदलो मांस खाना बंद करो जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है अयाशी का और ऐशो आराम का जीवन बिताना बंद करो जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है सादगी से जियो कम खाओ कम पियो कम से कम में अपना जीवन चलाओ हम भारतवासी तो सारी दुनिया को ये उपदेश कर सकते हैं तेन त्यक्तेन तेन भुंजी था मां हृदय कथ्य सिद्धनम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत जगत तेन चकतेन भुंजी थाचर जगत में जो भी कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है इसलिए हम उसका त्याग पूर्वक ही भोग कर सकते हैं खाली भोग नहीं कर सकते तो हम भारतवासी अमेरिका को और यूरोप के देशों को बता सकते हैं कि आप अपनी जीवन शैली बदलो और इसमें भोग कम करो त्याग ज्यादा करो तप ज्यादा करो तपस्या ज्यादा करो साधारण तरीके से जीवन बिताओ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली फिलोसफी में जाओ सादा जीवन उच्च विचार की फिलोसफी में जाओ तो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन अपने आप कम हो जाएगा गर्मी अपने आप कम हो जाएगी और दूसरे देशों के लिए भी ये आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा तो ये व्यवस्था होनी चाहिए वास्तव में और इस व्यवस्था की तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए मुझे लगता है इसी में से बाकी संधियों को खत्म करने का भी रास्ता निकलता है और दूसरी जो संधियां हमने कर रखी हैं उसके लिए भी यही सिद्धांत हमें हमारे जीवन में लाना चाहिए और वो सिद्धांत कैसे लाना चाहिए अब मैंने आपको एक संधि की बात की विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि उसमें भी यही होना चाहिए कि अमीर देशों के लिए अगर विश्व बैंक और मुद्रा कोष कोई शर्त नहीं लगाता कर्जे की तो गरीब देशों पर वो शर्तें क्यों लगनी चाहिए अमीर देशों की मुद्राओं का अगर अवमूल्यन नहीं होता डॉलर का अवमूल्यन नहीं होता स्टरलिंग पौंड का अवमूल्यन नहीं होता यूरो डॉलर का अवमूल्यन नहीं होता तो रूपये का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए रुपया का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए भारत जैसे गरीब देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए जब अमीर देश अपनी मुद्रा को घटाने को तैयार नहीं है तो कोई गरीब देश भी अपनी मुद्रा को नहीं घटाएगा दुनिया का व्यापार समानता के आधार पर चलाया जाएगा हमें ऐसी ही एक ध्वनि निकालनी चाहिए ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि के बारे में या तो इस संधि की शर्तों को बदलवाया जाए या इस संधि को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि है जिसमें किसानों के लिए यह कहा गया है कि भारत की सरकारें किसानों को मदद नहीं करेंगी तो अमेरिका की सरकारें किसानों को क्यों मदद करें अगर भारत के किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती डब्ल्यूटीओ की शर्तों के आधार पर तो अमेरिका के किसानों को सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए आपको मालूम है अमेरिका का किसान 100 डॉलर का उत्पादन करे तो सरकार की तरफ से 400 डॉलर की मदद मिलती है उसको यूरोप का किसान अगर 100 डॉलर का उत्पादन करे तो यूरोप की सरकारें अपने किसानों को 400 डॉलर की मदद करती हैं अगर अमेरिका की सरकारें यूरोप की सरकारें 100 डॉलर के उत्पादन पर 400 डॉलर किसानों की मदद कर सकती हैं, तो भारत की सरकारें क्यों नहीं कर सकती सौ रुपए के उत्पादन पर चार सौ की मदद किसानों की हम क्यों नहीं कर सकते हम अगर मदद करें तो डब्लूटीओ की संधि में हम फंसे अमेरिका अपने किसानों की मदद करे तो वो डब्ल्यूटीओ की संधि के आधार पर क्यों नहीं फंसना चाहिए माने संधि होती है तो बराबरी के स्तर पर होती है ये नहीं हो सकता कि एक कोई बहुत ऊंचा और एक कोई बहुत नीचा ऊंचे और नीचे लोगों में संधियां नहीं हुआ करती संधियां हमेशा बराबर के लोगों में होती हैं और अगर ऊंचे नीचे लोगों में संधि आप करेंगे तो हमेशा नीचे वाले का शोषण होगा और ऊपर वाला उस शोषण से ताकतवर होता चला जाएगा तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधियों की शर्तें बदलवानी है विश्व व्यापार संगठन की संधियों की शर्तें बदलवानी है विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में सबसे पहली शर्त यह बदलवानी है कि विश्व का व्यापार करना है कराना है यह हर देश का अपना संप्रभु अधिकार है उसका सॉवरिन राइट है कोई देश की संसद क्या कानून बनाए क्या कानून ना बनाए यह उस देश की संसद का संप्रभु अधिकार है डब्ल्यूटीओ यह कैसे तय कर सकता है कि आपको यह कानून बनाना चाहिए दूसरा नहीं बनाना चाहिए डब्ल्यूटीओ हमारी सरकार की सरकार नहीं हो सकता कोई सुपर गवर्नमेंट वो नहीं बन सकता इसलिए यह संधि में से इस शर्त को निकलवाना चाहिए और बाकी जो शर्तें हैं देशी और विदेशी कंपनियों को एक बराबर व्यवहार करना देशी और विदेशी नागरिकों को एक बराबर व्यवहार करना दुनिया में कोई नहीं करता तो हम कैसे कर सकते हैं हमारे भारत के नागरिक ब्रिटेन में जाते हैं तो उनके साथ विदेशियों का ही व्यवहार होता है वो अपने स्वदेशी नागरिक जैसा व्यवहार हमसे नहीं करते तो हम क्यों करेंगे दूसरों के साथ तो भारत के लिए ही सारा कुछ है और दूसरों के लिए कुछ नहीं है तो ऐसी अन्यायपूर्ण पक्षपातपूर्ण जो संधियां हैं वो डब्ल्यूटीओ की हो वो वर्ल्ड बैंक की हो वो आईएमएफ की हो वो सीटीबीटी की हो वो एनपीटी की हो वो चाहे कार्बन उत्सर्जन की ट्रीटी हो दुनिया की कोई भी ऐसी संधि हमें मंजूर नहीं है जो हमारे साथ पक्षपात करती है और दूसरे देशों को हमारा शोषण करने का अधिकार देती है तो सारे भारत में हमें ये अभियान चलाना है इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाना है जब तक पूरे देश में कोई माहौल नहीं बनेगा तब तक इन संधियों को संसद से हम निरस्त नहीं कर पाएंगे आप मुझे ये तकनीकी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इन संधियों को रद्द करने का अधिकार हमारे पास है हां है हमारे देश की संसद को ये सारी संधियां रद्द करने का अधिकार है हम डब्ल्यूटीओ की संधि हमारी संसद से रद्द कर सकते हैं विश्व बैंक की संधि रद्द कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कर सकते हैं किसी भी संधि को हमारी संसद रद्द कर सकती है ये संसद का सार्वभौम अधिकार है बस बात इतनी सी है कि संसद में इस विचार को लेकर पहुंचने वालों का बहुमत चाहिए बाकी संसद कुछ भी कर सकती है। हमारे देश की संसद ये सभी संधियों को रद्द करने का अधिकार रखती है बस हमारी संसद में 350 ऐसे सांसद चाहिए जो इस विचार को लेकर जाएं और इन संधियों को एक साथ रद्द करते चले जाएं तो आप पूछेंगे फिर दुनिया में कोई झगड़ा होगा क्या कुछ नहीं होगा मैं आपको कई देशों का नाम लेके बताता हूं जिन्होंने इन सारी संधियों को अपनी संसद में रद्द किया है और वो जीवित है और अच्छे तरीके से सम्मान का जीवन बिता रहे मैं एक देश का नाम लेके आपको कहना चाहता हूं क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश है अमेरिका के बिल्कुल नजदीक में है उसने विश्व व्यापार की संधि नहीं मानी डब्ल्यूटीओ की संधि उसने नहीं मानी उसने विश्व बैंक वाली संधि भी नहीं मानी उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि भी नहीं मानी सीटीपीटी को तो वो मानता ही नहीं है एनपीटी को भी नहीं मानता है क्यूबा जैसे देश ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को नहीं माना एक झटके में अपनी संसद से उनको रद्द किया है क्यूबा में समय एक राष्ट्रपति है उनका नाम है फीडेल कास्ट्रो पूरे देश का समर्थन उनके साथ में है और वो सालों साल से राष्ट्रपति हैं जब वो पहली बार राष्ट्रपति चुनकर आए लाखों करोड़ों लोगों ने उनको समर्थन दिया और उन्होंने इन संधियों को अपनी संसद से रद्द करा दिया अब क्यूबा जैसा देश इन सब संधियों को रद्द करा सकता है और क्यूबा जीवित है सम्मान के साथ जीवित है उनकी मुद्रा की ताकत भी बहुत बड़ी है और उनके देश की ताकत भी बहुत बड़ी है हालांकि क्यूबा दो करोड़ की आबादी का देश है और अमेरिका उसके बगल में सत्ताईस करोड़ की आबादी का देश है फिर भी दो करोड़ का क्यूबा स्वाभिमान के साथ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है तो सत्ताईस करोड़ नागरिकों वाले अमेरिका को नाकों चने चपा रहा है वो इतना छोटा सा देश है क्यूबा जिंदा रह सकता है इन संधियों को रद्द करके तो हमारा देश भी जिंदा रह सकता है इन संधियों को संधियों को रद्द करके क्यूबा तो एक उदाहरण है ऐसे में दुनिया के 40 देशों का उदाहरण आपको दे सकता हूं जिन्होंने इन संधियों को रद्द किया है अपने अपने देश की संसद से और उसके लिए उन्होंने आत्मोत्सर्ग करने तक अपनी जीवन को दांव पे लगाया हमारा एक पड़ोसी देश है उसका नाम है ईराक आपको मालूम है ईराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मारा गया उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को माना नहीं अपने देश में खुददारी के साथ स्वाभिमान के साथ उसने कहा कि मैं इराक को देखना चाहता हूं ना कि अमीर देशों का पिछलगू देश बनाना चाहता हूं तो इराक ने इन संधियों को नहीं माना ईरान ने इन संधियों को नहीं माना है ऐसे 40 देश हैं दुनिया में जिन्होंने इन संधियों को नकारा है अपनी संसद से जहां के लोगों ने इन संधियों को नकारा है अपनी संसद से तो भारत भी नकार सकता है और भारत के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत जैसा देश इन संधियों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाए तो सत्तर अस्सी और गरीब देश भारत के साथ जुड़ जाएंगे वो भी इन संधियों से परेशान है जो गरीब है और मुफलिसी के शिकार है तो दुनिया के सत्तर अस्सी देशों के हम नेता हो सकते हैं उनको इन संधियों के रद्द करने के लिए रास्ते बता सकते हैं फिर आप बोलेंगे हम भविष्य में विकल्प क्या दे सकते हैं विकल्प हम ये दे सकते हैं कि जो सत्तर अस्सी देश इन संधियों से बाहर आएंगे वो आपस में मिलकर नई संधियां कर सकते हैं जिसमें अमेरिका को शामिल न करें कनाडा को शामिल न करें यूरोप के देशों को शामिल न करें चौबीस अमीर देशों को बाहर निकालकर सारे गरीब देश मिलकर आपस में संधि कर लें तो ये अमीर देश नाक रगड़ेंगे और भूखे मर जाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है जो वो पैदा करके अपनी जनता को खिला सके आपको मालूम है अमीर देशों के पास संसाधन नहीं है भगवान की दी हुई कोई संपत्ति उनके पास नहीं है फिर आप बोलेंगे वो अमीर कैसे हैं उनके पास श्रम भी नहीं है उनके पास संसाधन भी नहीं है फिर भी वो अमीर कैसे हैं वो सिर्फ एक चालाकी के दम पर अमीर हैं और उनकी चालाकी है मुद्रा के मूल्य को उन्होंने ऊंचा रखा हुआ है एक डॉलर को 50 रुपए बनाया हुआ है एक स्टर्निंग पॉइंट को 80 रुपए बनाया हुआ है इसी चालाकी के कारण वो अमीर हैं जिस दिन उनकी ये चालाकी खत्म हो गई वो सबके सब जमीन पर आ जाएंगे क्योंकि भगवान का दिया हुआ उनके पास कुछ नहीं है हम गरीब देश गरीब क्यों है हम गरीब देश इसलिए गरीब हैं कि भगवान के दिए हुए भरपूर संसाधन हैं, भगवान के दिए हुए लोगों का भरपूर श्रम है लेकिन मुद्रा की कीमत नहीं है मुद्रा की ताकत नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी संसाधन का विक्रय होता है वो मुद्रा के माध्यम से होता है मुद्रा जो है ना मीडियम है एक्सचेंज का कोई भी साधन खरीदे बेचें तो मुद्रा बीच में आती है गरीब देशों की मुद्राओं की कीमत कम है यही उनकी सबसे बड़ी कम नसीबी है तो गरीब देश अगर इस सच्चाई को समझ लें कि संसाधन उनके पास हैं, धन उनके पास है श्रम के रूप में और बौद्धिक क्षमता के रूप में इससे बड़ा धन क्या चाहिए अगर आपके पास बौद्धिक क्षमता है तो टेक्नोलॉजी तो आप हजार बना सकते हैं और आपके पास श्रम है तो उत्पादन आप हजारों गुना कर सकते हैं और भगवान के दिए हुए प्राकृतिक संसाधन हैं तो उनको बदलने की क्षमता आप रखते हैं तो आपके पास तो सब कुछ है बस मुद्रा की कीमत में आपकी जो कमजोरी है इस कमजोरी को आप मजबूती में बदल दो और मजबूती में बदलने का तरीका यह है कि दुनिया के जो जो देशों की मुद्राएं कम है इन सब देशों का हम संगठन बनाएं और सब मिलकर एक साथ विश्व बैंक और मुद्रा कोष के खिलाफ अभियान चलाएं और विश्व बैंक और मुद्रा कोष की जो शर्तों की सूची है उसमें से मुद्रा का व्यवहार निकलवा दें तो सारे गरीब देश रातों रात अमीर हो जाएंगे और दुनिया के सारे अमीर देश रातों रात गरीब हो जाएंगे ये सब एक झटके में होने वाला है अब इसको करेगा कौन एक कहावत कही जाती है ना बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है रास्ता तो हमें दिख रहा है काम क्या करना है वो भी मालूम है लक्ष्य भी हमको दिखाई दे रहा है अब प्रश्न उठता है कि ये साहस कौन करेगा ये हिम्मत कौन करेगा दुनिया के सत्तर अस्सी देशों को इकट्ठा करने के लिए अगुवाई कौन करेगा लीडरशिप किसके पास होगी तो मुझे ऐसा लगता है विनम्रता पूर्वक कि भारत ये काम कर सकता है क्योंकि बार बार भारत ने दुनिया के देशों को रास्ता दिखाया है और दुनिया के देशों को एक आगे बढ़ाने के पथ पर लाया है बार बार भारत दुनिया के देशों का गुरु रहा है बार बार भारत दुनिया में विश्व गुरू का स्थान पाता रहा है बार बार भारत दुनिया की लीडरशिप करता रहा है शांति के लिए हो या युद्ध के लिए हो हमने नेतृत्व किया है पूरी दुनिया को और हमने नेतृत्व दिया है तो आने वाले समय में भी भारत ही नेतृत्व करेगा और भारत इन सत्तर अस्सी देशों को रास्ता दिखाएगा रास्ता बताएगा अब भारत में ये काम जो करेगा वो आप सब करेंगे हम सब करेंगे हमारा संगठन भारत स्वाभिमान आपका संगठन भारत स्वाभिमान हम सबका संगठन भारत स्वाभिमान इसी काम को करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अपने देश की मुद्रा की ताकत हमको बढ़ानी है और हमारे जैसे गरीब देशों के मुद्राओं की ताकत भी हमको बढ़वानी है और विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तों को बदलवाना है डब्ल्यूटीओ की संधि को बदलवाना है सीटीबीटी एनपीटी या कार्बन उत्सर्जन की संधियों को पक्ष नहीं रखना है उनको समानता के व्यवहार पर आधारित बनवाना है ये सब काम करना है भारत स्वाभिमान इसमें अगुवाई ले चुका है लीडरशिप हमारे हाथ में है बिल्ली के गले में हम घंटी बांधेंगे और सारी दुनिया को हम ये रास्ता दिखाएंगे और ईश्वर हमको रास्ता दिखाएगा परमपिता परमात्मा हमको मदद करेगा इसका हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हम सत्य पथ पर चल रहे हैं हम साधना के पथ पर चल रहे हैं दूसरों के दुखों को उतनी ही संवेदनशीलता से हम महसूस कर रहे हैं जैसे वो देश महसूस करते हैं मुद्रा की कीमत कम होने का दर्द क्या होता है ये इंडोनेशिया वाले जितना जानते हैं उतना हम जानते हैं अफ्रीकी देश जितना जानते हैं हम जानते हैं एशिया के देश जितना जानते हैं हम जानते हैं तो हमारा दर्द उनके दर्द जैसा है हमारी पीड़ा उनकी पीड़ा जैसी है हमारा दुख उनके दुख जैसा है तो हमारा तो एक ही निवेदन है कि दुनिया के सब देश एक साथ मिलकर इकट्ठे हों भारत के साथ और भारत के लोग इकट्ठे हों भारत स्वाभिमान के साथ तो ये भारत स्वाभिमान अगुवाई करेगा और सारे विश्व को इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकर से मुक्त कराने में सफल होगा इस भावना के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको शक्ति मिले साहस मिले और हम ये काम में यशस्वी हो हमारी विजय हो हमारी जय हो बहुत बहुत धन्यवाद